प्रत्यक्ष वा सत्य वजिष्मा तन्माम अवतु अवतु अवतु वक्ता शातिशाशा शंकर शंकरचार्यरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर गुरुराधने मूर्ति विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति, शांति शांति शांति ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलासाश्रम के उत्सव प्रसंग पर प्रचलित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें हम लोग तैतरे उपनिषद का विचार कर रहे हैं अभी तैतरीय उपनिषद का तृतीय बल्य में विद्यार्थी भृगु अपने पिता आचार्य वरुणों के पास जा करके कहते हैं अधि ही भगवो ब्रह्मेती पिता उनको कहते हैं कि अन्नम प्राण मनोभाग चक्षु ये सब कह करके के आगे कहते हैं यतो यथोवाइमा भूतानी जायते ये न जाता जीवन्ति यम प्रयंती भी सं तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म और ब्रह्म जिससे ये जगत की उत्पत्ति जिसमें स्थिति और जिसमें पुनः लीन न हो जाता है और इसे ब्रह्म को जानने का उपाय कहते हैं कि तप तप ये सभी साधन में श्रेष्ठ साधन भृगो अभी तपस्या करके अर्थात विचार करके उनको यह ज्ञात हुआ भूतपंचका जो विराट है वही ब्रह्म है किंतु उससे उनको संशय हुआ यह भूतपंचकात्मक विराट यह तो उत्पत्ति इसकी होती है जो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी हो जाएगा तो ये उत्पत्ति नाश वाला यह नित्य ब्रह्म नहीं हो सकता है पुनः आ करके पिता को पूछते हैं पिता कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप ही उपाय है इस ब्रह्म ज्ञान के लिए आगे वो पुनः तप करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं प्राणो ब्रह्मेती व्यजानात प्राणा देव खलमा भूतानि जायते प्राणेन जाता नहीं जीवंती प्राणं इति प्राण प्रयन्त पुनर वरुण पितर उपसार अगवो ब्रमेति तंगोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व तपो ब्रम्ति सपोत्यत सपस्त प्राणो ब्रह्मेति व्यजा प्राण ही ब्रह्म है ऐसा उन्होंने जाना भृगु तपस्या करके विचार करके ऐसे जाने प्राण अर्थात जो समि सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा क्रियारूप है वो ब्रह्म है सूत्रात्मा ब्रह्म है ऐसे उनको भान हुआ क्यों कहते हैं कि जो ब्रह्म का लक्षण पिता कहे थे या तो वह ईमानी भूतानी जायती जहाँ से उत्पन्न होते हैं जिसमें स्थिति काल में रहते हैं जिसमें लीन हो जाते हैं यह प्राण में इसकी समन्वय होता है ऐसे उनको लगा कहते हो प्राणाद ही एव खलु ईमानी भूतानी जायंत खलु खलु निश्चय प्राण से ही यह सब भूत उत्पन्न होते हैं और प्राणे न जाता नहीं जीवंती ये सब जो प्राणी उत्पन्न होते हैं शरीरधारी होकर के इनका यह शरीर से प्राण से ही जीता है प्राण चलता है तभी प्राणी शरीर धारण करते हैं और प्राणम प्रयंती अभिशम प्राण में पुनः लीन हो जाते हैं तद विज्ञा इस प्रकार की उनको जब अनुभव हुआ पुनर एव पितरं पितरम उपससार उपससार अर्थात पुनः श्रद्धा भक्ति पुरस् पिता के पास आते हैं क्यों आते हैं कहते उनको संशय हुआ यह जो प्राण है हिरण्य सूत्रात्मा कहते हैं वो तो क्रियावान है और जो क्रियावान होगा वो कभी नित्य नहीं होगा हो यह संशय का कारण हुआ पुनः आ करके पिता को कहते हैं अधि ही भगवो हे पिता मेरे को ब्रह्म का स्मरण करवाइए अर्थात विचार करके हमको जो पता चला उसमें तो से हो रहा है इसलिए वास्तव इसका रहस्य आप हमको बताइए तंग हवाच तम उनको कहे अर्थात तम भृगु भृगु को कहे वरुण तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपस्या के द्वारा ही ब्रह्म को जानने का उद्यम करिए तपो ब्रह्मेति तप साधन है ब्रह्म प्राप्ति का तब ब्रह्म साध्य साध्य साधन में ऐक्य आरोप करके कहते हैं तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत भृगु जाकर के पुनः विचार किए स सपस्तप उसने विचार करके पुनः पिता के पास फिर आएंगे विचार करके अभी उनको क्या निर्णय हुआ वो आगे मंत्र में कहेंगे तो इस मंत्र में उनका निर्णय प्रथम हुआ था कि जो क्रियात्मक और सूत्रात्मा समष्टि प्राण कहते हैं वो ब्रह्म है किंतु यह उत्पत्ति वाला होने से यह भी नाशवान होगा जो उत्पत्तिमान है नाशवान है वो नित्य ब्रह्म नहीं होगा यह संशय हुआ इसलिए जो कोई भी पदार्थ क्रियात्मक है उत्पन्न होता है नाश होता है वह ब्रह्म नहीं है अभी अगर सूत्रात्मा ब्रह्म नहीं है क्यों कहते हैं क्रियात्मक है आगे कहते हैं जो क्रियात्मक नहीं है ज्ञान रूप है उसके लिए कहते हैं मनो ब्रह्मेती व्यजाना मनसोहिमा भूता जायते मनसा जीवन्ति जीवंती मन प्रयते भीशंबिशंती तद्विज्ञा पुनरव वरुणं पितरम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस तप्व मनो ब्रह्मेति बेजानात जो पिता कहे कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व उन्होंने तप करके यही उनको भान हुआ कि मन ही ब्रह्म है पूर्व में प्राण कहा गया था समष्टि प्राण को क्या कहते हैं सूत्रात्मा अभी कहते हैं मन मन अर्थात ये जो संकल्पात्मक है ये भी समष्टि मन है तो समष्टि मनो को क्या कहेंगे हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ जो संकल्पात्मक वही ही ब्रह्म है इस प्रकार की उनको निर्णय हुआ भान हुआ क्यों कहते हैं ब्रह्म का जो लक्षण पिता कहे थे वो हिरण्यगर्भ में समन्वय हो रहा है मनसो ही एवं खलुमानी भूतानी जायंत हिरण्यगर्भ से ही आगे ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं मन का संकल्प से ही ये जगत की सृष्टि हिरण्यगर्भ की जैसे संकल्प होता है ऐसी जगत की सृष्टि मनसो ही एवं खलु माने भूतानि नहीं जायंते और मनसा जातानि जीवन्ति ये पदार्थ की स्थिति कहते कि मन से ही मन के द्वारा ही हो रहा है अर्थात तो जब तक ये मन उस पदार्थ का अनुभव करता है तब तक ही वास्तविक ये पदार्थ है ये मंत्र सब यही कहते हैं कि मन से ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसका वास्तव तो विचार करने से ये सब जो जीव मन से उत्पन्न होते हैं तो फिर ये सब व्यावहारिक होंगे ना प्रतिभाषी होंगे ये सारे मंत्र उसी को ही है कहते हैं ये जगत दृष्टि सृष्टि में चलता है अर्थात ये हम मन से उत्पन्न होते हैं और अंतिम में कहाँ लीन हो जाएंगे मन में लीन हो जाएंगे जितने समय तक है मन में ही रहेगा तो ये सब उनके संकल्प मात्र से ये उत्पन्न हो जाते हैं कुछ सामग्री लेकर के ये सब पदार्थ ऐसे नहीं है मन प्रयंत इति अंतिम में इसी मन में ही पुनः समा जाते हैं संकल्प विकल्पात्मक यह जो समष्टि मन है उसी से ही सब भूतों की उत्पत्ति अभी इसमें भी संशय हुआ उनको क्योंकि यह जो हिरण्य गर्भ है जो समष्टि मन है इसकी भी उत्पत्ति और नाश ये दोनों ही होगा इसलिए ये भी अनित्य होगा नित्य ब्रह्म यह नहीं हो सकता है तद विज्ञा मन ही ब्रह्म है इस प्रकार की जान करके उनको संशय हुआ पुनरेव वरुणम पितरम उपससार पुनः आचार्य के पास आते हैं ऐसे ही होता है जब हम विद्या ग्रहण करते हैं हम कुछ विचार करते हैं ये जो विचार किए ये ठीक हुआ नहीं हुआ जाकर के पुनः आचार्य को पूछते हैं कि महाराज जी ऐसे ही है क्या तो यहाँ किंतु पिता उनको कहते हैं जाकर के पिता के पास पहुंच करके कहते हैं अधिही ही भगवो ब्रह्मी हमको ब्रह्म का स्मरण करवाइए अर्थात उसके बारे में हमको स्पष्ट ज्ञान करवाइए तंग हो उच पुनः भृगु को पिता वरुण कहते हैं तपसा तपस्या ब्रह्म विजिज्ञा आप पुनः तपस्या करिए अर्थात विचार करिए तपो ब्रह्मेती तपो ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन है स सा तपो तप्यत स तपस तपस्त तप्वा उसने तप किया पुनः विचार किया स तपस तपस्तप्वा तभी तृतीय स्तर आ गया तो प्रत्येक स्तर में दिखाया जा रहा है कि वो एक एक कोश अंदर जा रहा है ये क्यों ऐसे धीरे धीरे जा रहा है कहते हैं वो जो प्रथम बार विचार किया वो तो अंतिम कोष के एक ही बार जानना चाहिए एक को जाना फिर पिता के पास आता है पिता कहते हैं फिर आप तप करो वो पुनः तप करता है पुनः उसको उस अर्था गंभीर तत्व का और ज्ञान होता है क्यों होता है क्योंकि हैं ये अनुभव हम सबको भी है हम लोग देखिए मान लीजिए कि कोई गीता पढ़ा कोई 20 साल पहले और आज भी गीता पढ़ता है क्या 20 साल पहले जो गीता पढ़ा था उसमें जो उसको ग्रहण हुआ था आज क्या उतना ही ग्रहण हो रहे हैं बहुत अधिक ग्रहण हो रहा है ये सब क्यों होता है तो कहते हैं कि जब हम एकाग्र चित्त से उसी को और देखते हैं वही चीज़ के ऊपर बुद्धि लगाते हैं तो हमारी बुद्धि और उसका गहराई में जाएगा तात्पर्य यह है कि ये जो सब विचार है वो सूक्ष्म रूप से सब विद्यमान है ये कोई कुछ नया विचार ले आया इस प्रकार के नहीं है वो विचार सूक्ष्म रूप से अगर सब कुछ विद्यमान है तो हमको क्यों ग्रहण नहीं होता है कहते जो त्रिकाल उनको कैसे ग्रहण हो जाता है विचार तो अगर विद्यमान नहीं है तो वो कैसे देखते हैं उनको कैसे पता चलता है सूक्ष्म रूप से सब पदार्थ सर्वदा विद्यमान है हमारे चित्त जितना जितना सूक्ष्म हो जाता है अर्थात वासना मुक्त तो होता है उतने पदार्थों को वो देख पाता है सूक्ष्म को उतना ग्रहण कर पाता है हम जो कहते हैं कि महापुरुष लोग हमारे बारे में जान लेते हैं हमारा भविष्य क्या है हमको तो कल का भी पता नहीं चलता वो लोग जान लेते हैं महापुरुष अर्थात यह ज्ञान नहीं है वो सिद्धि की बात है तो लोग कैसे जान लेते हैं कहते हैं उनका चित्त इतना एकाग्र है कि वो भविष्य जो सूक्ष्म है उसमें प्रवेश कर जाता है उसको ग्रहण कर लेता है हम लोग का चित्त स्थूल होने से नहीं हो पाता है जब हम इस मार्ग में चलते हैं धीरे धीरे वासनाक्ष होता है चित्त धीरे धीरे सूक्ष्म होता है वो चीज़ को गंभीर का चीज़ को धीरे धीरे ग्रहण करता है जितना जितना वैराग्य बढ़ता है आगे उसमें विचार कर पाता है वैराग्य नहीं है बुद्धि अत्यधिक स्थूल है वासना बहुत अधिक है वो एक विषय में अधिक समय रह ही नहीं पाएगा जो अंतःकरण बुद्धियात्मक होना चाहिए वो बुद्धियात्मक नहीं हो के मनरूप हो जाता है अर्थात संकल्प विकल्प अधिक करते रहेगा एक विषय को लेकर के अंदर अंदर विचार गभीर गभीर विचार को प्रवेश नहीं कर पाएगा ये जब अंतकरण मनरूप अगर अधिक होता है तो इस प्रकार की ये पता चलेगा स्वयं साधकों आरंभिक स्तर में देखेंगे हर चीज़ में एक अर्थात तो संकल्प विकल्प करवाता रहेगा ये जाऊँ ना जाऊँ खाऊँ ना खाऊँ करूँ ना करूँ ये चलता रहेगा इस प्रकार की अनुभव हो रहा है कि हमारा मन ये हो रहा है ये शास्त्र में अधिक गहराई में जाएगा नहीं सब चीज़ में संशय करवाएगा गंभीर में जाने भी, भी नहीं देगा किंतु जब धीरे धीरे हम चलते हैं इस मार्ग में वैराग्य बढ़ता है तो मन धीरे धीरे क्षीण होता है अब वो विचार कर पाता है उसी एक ही वाक्य के ऊपर अधिक अधिक गहराई में विचार कर पाता है तपस्या करने से अर्थात ये जो पाप क्षय होते हैं तो चित्त धीरे धीरे स्थिर होता है सात्विकता बढ़ने से विचार अधिक स्पष्ट करता है अभी भृगु यह तपस्या करके आकर के कहते हैं विजानं ब्रम्हे व्यजा विज्ञाध्यल्वीमा भूता जायते विज्ञान जाता जीवन विज्ञान प्रयसती तद्विज्ञा पुनरव वरुण पितर मुपसारधि भगवो तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्व तपो ब्रह्मेति सपोत्यत सपस्तत्वा विज्ञान ब्रह्म विज्ञान कहने से वही समष्टि हिरण्य रूप किंतु यह भी संकल्पात्मक नहीं है ये निश्चयात्मक निर्णय हो गया इसी प्रकार की ही करना है वही ब्रह्म है जो विज्ञान रूप निश्चयात्मक समष्टि बुद्धि है वही ब्रह्म है विज्ञानाद ही खलुमानी भूताने जायंत है जब निश्चय होता है कि हाँ इसी प्रकार की ही सृष्टि करना है आगे भूतों को संकल्प मात्र से सृष्टि करता है वृदारण्य में भी जहां आता है सृष्टि प्रकरण वही हिरण्यगर्भ था वही मनु सतरूपा हो गया केवल संकल्प मात्र से हो गया कोई पदार्थ ला करके दो और बनाया शरीर ऐसा नहीं है वही विज्ञान उसका जो निश्चय से ही ये सब बन जाते हैं जगत और विज्ञान है न जाता नहीं जीवंती वही निश्चय के आधार पर ही ये जगत की स्थिति पुनः उसी में ही लीन हो जाते हैं वही निश्चय निश्चयात्मक समष्टि में अर्थात अभी ये सब का प्रलय समय आ गया इनको पुनः संहरण कर लेना है वही विज्ञान में ही पुनः लीन हो जाएंगे तद विज्ञा अभी यह उनको अनुभव हुआ पुनरेव वरुणम पितरम उपससार पुनः पिता के पास आते हैं अभी का क्या कारण है कहते हैं ये जो निश्चय निश्चयात्मक हिरण्य गर्भ है ये नित्य है ये भी अनित्य है इसलिए यह अनित्य ब्रह्म नहीं हो सकता है आकर के पिता के पास कहते हैं अधिही भगवो ब्रह्म थी हमको यह बात बताते हैं कहते हैं कि हमको ब्रह्म का ज्ञान करवाए क्योंकि हमको जो ब्रह्मत्व में भान हुआ वो तो अनित्य पदार्थ है तम ह उवाच तम भृगुम ह उवाच पिताने उनको कहे तपसा ब्रह्म विजिज्ञास पुनः तप करिए तपो ब्रह्मेति तप ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन है जान करके स त तपो तप्यत वो पुनस्तपस्या किया स तपस्त तप्वा तपस्या करके तपस्या जितना जितना करते हैं धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है इसी को सांदु के उपनिषद का अष्टम अध्याय में भी दिखाया जाता है इंद्र विरोचन दोनों जाते हैं प्रजापति के पास और प्रजापति कहते हैं कि बस द्वा त्रिशत वर्षाणी बत्तीस साल आप लोग यहाँ रहो तो पुनः रहने के बाद वो उपदेश करते हैं यो यो या एस यशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य जो ये चक्षु में दक्षिण चक्षु में जो दिखता है पुरुष वही आत्मा है दोनों पुनः चल दिए वहाँ से किंतु इंद्र पुनः प्रत्यावर्तन करते हैं यह तो अनित्य पदार्थ है चक्षु में ज्योतिता है इंद्र पुनः बार बार आते हैं प्रजापति कुछ नया चीज नहीं कह देते हैं तो जो वाक्य प्रथम बार कहे थे उसी वाक्य को कहते हैं यहाँ तो वरुण वो वाक्य को भी नहीं कहते हैं कहते हैं कि आप तपस्या करिए विचार करिए विचार करिए वहाँ प्रजापति किंतु उसी वाक्य को कह देते हैं और इंद्र तो यह जागृत अवस्था को अनुभव करते हैं कहते हैं अच्छा यह जागृत अवस्था में जो चक्षु में दिखता है जो छाया पुरुष आगे स्वप्न अवस्था में जो हम अपने आपको जान रहे हैं वही आत्मा है आगे सुसुप्ति अवस्था में जो हम अपने आपको जान रहे हैं यही आत्मा है कहते हैं ये सब बत्तीस बत्तीस वर्ष रहने से उनको इस प्रकार के आगे आगे स्तर के ज्ञान होता है एक कैसे होता है वही जब वाक्य सुनकर के प्रथम बार उनको बिल्कुल स्थूल पदार्थ का ज्ञान हुआ और वही छियानवे वर्ष रहने के बाद उनको सुसुप्ति अवस्था में जो पुरुष है तो उसका अनुभव हो रहा मतलब उसको ज्ञान हो रहा है ये कैसे हो रहा है कहते हैं कि ये तपस्या कलम संगती तपस्या करने से ये पापक्ष होता है बुद्धि शुद्ध होता है तो आगे आगे स्तर का वो अनुभव करता है स तपस तपस्प्तव उसने तपस्या करके इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि कैलाशास्त्र में कम से कम दस साल पर्यंत तो रुकना है तो यहाँ का जैसे दिनचर्या है वो सबसे अनिष्ठावान होकर के कम से कम दस साल रुके तो कुछ जीवन में अनुभव होगा इसी प्रकार अर्थात तो दस साल रह करके कैलाश में रहना है बड़ा तपस्या है कठिन है आगे भृगु तपस्या करके पिता के पास आकर के वो उनको ये अनुभव होता है आनंदो ब्रह्मेती तानंदा देव खलमा भूता जायते आनंदेन जीवन्ति है जीवंती आनंद इति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता स यह अन्नवान प्रतिष्ठती भवति महान भवति प्रजया पशु भीर ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात तपस्या करके उनको यह अनुभव होता है कि आनंद आनंद अर्थात जो आनंदमय कोष बोल करके विचार हुआ था जिसको कारण शरीर कह दिया जाता है वो शुद्ध चैतन्य है ये माया विशिष्ट समस्टि दृष्टि से वो माया विशिष्ट ब्रह्म इसी को यहाँ आनंद शब्द से कहा गया तो बेजानात तो यह जो माया विशिष्ट ब्रह्म जो चैतन्य हुआ उसी से ही खलुमानी भूतानी जायते कहते हैं यह ईश्वर से ये जगत सृष्टि होती है और आनंदे न जाता ने जीवंती आनंद में ही अर्थात ईश्वर में ही ये स्थिति रह, स्थित रहते हैं ये जगत आनंदम प्रयंती अभिशम भी जिससे उत्पन्न हुआ उसी में लीन हो जाएगा तो यहाँ आनंद शब्द से माया विशिष्ट ब्रह्म लिया गया तो यह जो विशिष्ट है तो विशिष्ट का ज्ञान से तो नहीं हो जाएगा काम किंतु तो विशिष्ट है तो इसका आधारभूत कोई एक शुद्ध तो होगा अगर विशिष्ट का आधार भी विशिष्ट होगा तो क्या दोष आ जाएगा अनवस्था हो जाएगा तो इसी से भृगु निश्चय कर लिए कि यह जो आनंद जो कि माया विशिष्ट हो रहा है तो अभी इसका जो अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य है वही ब्रह्म है वो विशिष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि उसको अगर विशिष्ट मानेंगे आनंद विशिष्ट का भी अधिकरण अगर आनंद और एक विशिष्ट होगा तो अनवस्था दोष होगा तो इसलिए आनंद विशिष्ट का जो अधिकरण है जो वही अधिष्ठान है वो शुद्ध आनंद होना है इस प्रकार के वो निर्णय कर लिए तो मैं ही वो शुद्ध आनंद हूँ इस प्रकार के उनको निश्चय हुआ यहाँ तक हो गया कि अर्थात पिता पुत्र आचार्य शिष्य के बीच में संवाद भृगु उनको निश्चय हो गया कि यह जो विशिष्ट आनंद का जो अधिष्ठान है शुद्ध आनंद वही मैं हूँ आगे श्रुति कहती है सा ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या यह जो विद्या यह विचार हुआ यह अन्नमय कोश से अन्नमय से लेकर के अंतिम आनंदमय आनंदमय का अधिष्ठान जो शुद्ध चैतन्य यह जो विद्या विचार अभी हुआ यहाँ तक कहते हैं कि सा ऐसा विद्या भार्गवी ये भृगु संबंधी भृगु यहाँ आचार्य है शिष्य है शिष्य कहते हैं कि भार्गवी और वरुणी वरुण संबंध भी है वरुण आचार्य तो विद्या आचार्य और शिष्य ये दोनों के संबंधी परमे व्योमन प्रतिष्ठिता यह जो विद्या है परमे व्योमन यह विद्या का विषय हो गया शुद्ध चैतन्य वो तो परम है और यह शुद्ध चैतन्य अनुभव कहाँ होगा कहते हैं हार्द्याकाश में हृदयाकाश में बुद्धि और वो बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति में यह अनुभव होते हैं तो परमे व्योमन कहते हैं व्योम का अर्थ आकाश आकाश तो बाह्याकाश भी है घट आकाश मठाकाश उनको परम व्योम नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहाँ ये चैतन्य का अनुभव नहीं होगा इसलिए परम व्योम कहने से हृदय अंतर्वर्ती आकाश वहाँ बुद्धि और उस बुद्धि में अनुभव होते हैं और जो अनुभव होते हैं कहते हैं वही अद्वैत ब्रह्म और वो अद्वैत ब्रह्म को विषय करने वाली ये विद्या तो वो विद्या अद्वैत ब्रह्म में ही प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता अर्थात परिसमाप्ता विचार आरंभ हुआ अन्नमय से और अंतिम में जा के पहुँचा ये शुद्ध चैतन्य से क्या परिसमाप्त तो हो गया परमे व्योमन प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित अर्थात समाप्त तो हो गया स य एवं वेद प्रतितिष्ठति जो इसी प्रकार की जानता है अर्थात यह जगत उत्पन्न भी होता है उसी आनंद से ब्रह्म से स्थिति भी उसी में है और लीन भी अंतिम में उसी में हो जाता है इस प्रकार की जो जानता है वो भी प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति अर्थात वो भी ब्रह्मणी प्रतितिष्ठति ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करता है क्योंकि yes'. ये जगत अधिष्ठान ब्रह्म को जो जानेगा अहम अस्मि इस प्रकार की वो निश्चय कर लेता है तो वो भी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है उससे कहते अन्नवान अन्नादो भवती जो इस प्रकार की जान लेता है कहते अन्नवान होता है अर्थात उसको अन्न प्राप्त होते हैं और अन्नाद अर्थात दीप्ताग्नि भवती महान भवती और महान भी होता है महान कैसे होता है कहते हैं प्रजया पशु भीर ब्रह्मवर्च से ये सब उपाय से वो महान होता है तो प्रजया प्रजया अर्थात पुत्र आदि पशु जो लोक में पशु होते हैं गो गोअ गो इत्यादि और ब्रह्मवर्च से जो यह ब्रह्म को जगत अधिष्ठान को आत्मत्व जान लेता है कहते हैं ब्रह्मवर्चस क्योंकि इसको जानने के लिए भृगु जैसे तपस्या किया सम ये सब तितीक्षा इत्यादि उससे जो ज्ञान हुआ कहते हैं कि यह दम साधन और ज्ञान इस निमित्त से जो तेज तेज अर्थात अभय स्थिति को जो प्राप्त किया उससे वो महान होता है वो महान कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञान का जो महत्व ये बाहर को पता चले ना चले और ज्ञानी सर्वदा चाहेगा कि हाँ ये बाहर को पता ना चले आगे किन मंत्र कहता है कि कीर्तिया ख्यातिया महान भगवती उसका ख्याति हो जाती है ख्याति ज्ञान के चलते जितना नहीं होता है आचरण के चलते हो जाता है शुभाचार निमित्त क्योंकि जो ये ज्ञान मार्ग में चलेगा साधन चतुष्ट आहरण करने के लिए उद्यम करेगा सम दम ऊपरति जिनका जीवन में दिखेगा उसका आचरण शुद्ध होगा तो ये शुद्ध आचरण निमित्त उसका एक कीर्ति होगा और उसमें जो तेज रहेगा अभय भाव रहेगा वो तो उसका ज्ञान के निमित्त सम दम इत्यादि तितीक्षा ये सब के चलते उसमें वो तेज रहेगा इस प्रकार की यह भृगु को पिता का उपदेश से ज्ञान प्राप्त हुआ और उद्यम तपस्या किया तपस्या के द्वारा शुद्ध होने से विशुद्ध अंतकरण वाला ज्ञान को प्राप्त कर सकता है आगे इसका इस उपनिषद का अंतिम भाग कुछ अर्थात उपासना कुछ विधान करते हैं अन्नं न निंदा तद्रत प्राणो व शरीरे शरीरम प्रतिष्ठितः प्राणे शरीर प्रतिष्ठ स प्रति तदेत प्रतिम्त प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महां भवति प्रजया पशु ब्रह्मवर्चर्षेन महां कीर्त्या अन्न न निंदात अभी अन्न का निंदा न करे अन्न का निंदा न करे क्योंकि यह जो अन्न है वो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है द्वार है क्योंकि भृगु जब विचार आरंभ किया यथो इमानी भूताने जा जायते वो प्रथम जगत कारणत्व न अन्न को ही जाना था तो अन्न यहाँ द्वारस्थानीय हुआ तो कहते हैं ये जो ब्रह्म का द्वार है इसको इसकी निंदा न करें इसके तो गुरु में व पूजन करें सम्मान करें अन्न का सम्मान करना है तद व्रतम यह व्रत अर्थात अन्न का सम्मान करना है आगे कहते हैं प्राणों वा अन्नम प्राणों वी अन्नम प्राण को अन्न शब्द से कहा जाता है क्यों कहा जाता है कहते हैं कि यह जो प्राण है वो शरीर का अंतर शरीर के अंदर में रहता है जो जिसका अंदर में रहता है वो अधिष्ठान होकर के बाहर पदार्थों को धारण करता है इसको आगे कहते हैं शरीरम अन्नादम प्राण अन्न हुआ जो अंदर में रहा और शरीर अन्नाद जो बाहर में रहा जो बाहर में है वो अन्नाद होता है जो अंदर में रहा वो अन्न होता है उसको भक्षण करता है तो अंदर में ही जाता है और ये जो प्राण और शरीर हुए यह विपरीत भी होता है जिसे कहते हैं कि प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम और शरीरे प्राण प्रतिष्ठितम ये दोनों परस्पर में प्रतिष्ठित हैं कहते हैं शरीर में प्राण है ये तो अनु सामान्यतया बुद्धि से ज्ञान हो जाएगा कि शरीर के अंदर में ये प्राण चलता है और प्राण में ये शरीर कैसा है कहते हैं कि प्राण निमित्त से ये शरीर रहेगा अगर प्राण ये शरीर छोड़ करके चल जाये, चला जाए चला जाएगा तो फिर शरीर और रहेगा नहीं रहेगा इसलिए परस्पर परस्पर में प्रतिष्ठित हुए और जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नाद और जो उसमें आधेय हो जाएगा वो हो जाएगा अन्न और ये दोनों दोनों का परस्पर का अधिकरण और आधेय हो गए तो इसलिए दोनों परस्पर का अन्न अन्नाद हो जाएंगे इसलिए कहा कि प्राण शरीरं में और शरीरे प्राणं प्रतिष्ठितम शरीर में जो प्राण रहेगा तो कहते हैं शरीर अन्नाद हो गया बाहर में होने से प्राण अंदर में होने से अन्न हो गया तो विपरीत क्रम में भी इसी प्रकार की इससे अभी क्या निश्चय हुआ कहते तदेतद तद एतद अन्न अन्न अभी प्राण अन्न हुआ न शरीर अन्न हुआ दोनों ही अन्न हो गए और दोनों परस्पर में प्रतिष्ठित है तो कहते हैं अन्नम अन्ने प्रतिष्ठित स ये अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतितिष्ठति जो इस प्रकार की वेद उपासना करता है वो प्रतितिष्ठति अर्थात अन्न अन्नाद रूपेण वो उसका स्थिति होती है अन्नवान भवति और अन्नादो भवति अन्न भी उसको प्राप्त होता है और अन्नाद भी होता है अन्नाद अर्थात दीप्ताग्नि अन्न भोजन करके उसको पचन कर लेने का महान भगवती महान होता है किस पदार्थ से महान होता है कहते हैं प्रजया पशु भी न प्रजा पशु और ब्रह्मवर्चस्य ब्रह्मवर्चस्य जो ऊपर में कह दिया गया था सम उपासना निमित्त जो तेज होता है और महान कीर्तिया कीर्ति शुभ आचरण से कीर्ति होती है अन्न न परचक्षीत तद व्रत आपो वा अन्न ज्योतिरन्नाद अप्सुज्योति ज्योतिष्याप प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति प्रतिषति अन्नवान्नादोति महां बवती प्रजया पशुर्ब्रह्म महां कीर्त्या अन्नं न परिचक्षितः परिचक्षित अर्थात इसका त्याग न कर दें परिहार न कर दें जो अन्न प्राप्त होता है उसका ये परिहार न कर दें तो ये विशेष करके सन्यासियों के लिए तो अपकृष्टम अन्न प्राप्त प्रा, प्राप्य न निंदात उसका निंदा न करे कहा जाता है यदृच्छया चोपन्नम अज्ञात श्रेष्ठ उतावरम यदिछया जो अर्थात बिना मांगे जो प्राप्त हो गया उपपन्नम जो प्राप्त हो गया तद श्रेष्ठम उतः अवरम इस प्रकार के वह श्रेष्ठ है अथवा निकृष्ट है उस प्रकार की विचार न करके ग्रहण करे परिवराजक जीवन में जब चलता है कोई एक तो कहेंगे इस प्रकार की वहाँ और विचार नहीं करना है कि यह पदार्थ ग्राह्य यह मतलब ग्राह्य अग्राह्य वो तो है किंतु ये उत्कृष्ट है अथवा निकृष्ट है उस प्रकार के विचार न करें अग्राह्य पदार्थ जो आद्य नहीं है भक्ष्य नहीं अभक्ष्य है उसको तो ग्रहण नहीं करेगा भक्ष्य पदार्थ में जो ऊँचा नीचा उत्कृष्ट निकृष्ट यह विचार न रखें तद व्रतम व्रतम अर्थात इस प्रकार के उसके विचार होता है स्तुति करने के लिए अन्न का निंदा न करें इसलिए इसका व्रत आपो वा अन्नम आपो वई अन्नम ज्योतिर अन्नादम जल और ज्योति ज्योति अर्थात तेज अभी जल अन्न हो गया और तेज अन्नाद ये जो तेज ये जल को शोषण कर लेगा अब शु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिषी आप प्रतिष्ठिता जल में ज्योति प्रतिष्ठित अर्थात यह जो जल होता है वो ज्योति को जल अगर अधिक है तो फिर ज्योति को अपने में लीन कर लेगा ज्योति बुझ जाएगी इसलिए कहते हैं अपशु ज्योति ही प्रतिष्ठितम और ज्योतिषी आपोप्रतिष्ठिता जब अगर ज्योति बहुत अधिक है तेज अधिक है उसमें से थोड़ा जल डालेंगे तो फिर वो जल की सत्ता नहीं रहेगी उसको तेज ले लेगा अपने में इसलिए कहते हैं ज्योतिषी आप प्रतिष्ठित और अपंचकृता दृष्टि से देखने से कहते हैं कि यह जो ज्योति है वो अपंचीकृता जल का कारण है उसमें प्रतिष्ठित है अभी परस्पर में प्रतिष्ठ तो प्रतिष्ठा प्र, और अध्यस्त यह दोनों रूपों में परस्पर अन्न अन्नाद रूप हो गए तदे तद अन्न प्रतिष्ठितम अन्न अर्थात जल भी अन्न हुआ और तेज भी अन्न हुआ परस्पर में प्रतिष्ठित है स यह एकद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतिष्ठती जोह इस प्रकार के जानता है कि अन्न में अन्न प्रतिष्ठित है वो भी अन्न में प्रतिष्ठित हो जाता है अर्थात अन्नवान होती उसको अन्न प्रचुर प्राप्त होता है और अन्नादो होती दीप्ताग्नि होती महान भवती प्रजया पशु भी यह सब निमित्त से प्रजा उसको प्राप्त होते हैं पशु प्राप्त होते हैं ब्रह्म वर्ष इस प्रकार के व्रत धारण करने से आचरण शुद्ध होता है तो उसके चलते कीर्ति होती है तो तात्पर्य यह हुआ कि यह दोनों मंत्र में कि अन्न का निंदा न करें शुभ अशुभ उत्कृष्ट अनिकृष्ट इस प्रकार के विचार न करके अन्न का ग्रहण करें जो प्राप्त हुआ भक्ष्य पदार्थ ये अन्न का स्तुति के लिए कहा गया दो मंत्र अन्नं बहु कूत तद व्रत वा अन्न आकाशो अन्ना पृथिव्याकाश प्रति आकाशे पृथिवी प्रति तदेत प्रतिमदिम वेद प्रतिष्ठति भवति महां भवति प्रजया पशुवर्चस महां कीर्त्या अन्नम बहु पूर्वीत अर्थात बहुत अन्न बनाए बहुत अन्न अर्थात जो पाक क्रिया अन्न पाक करने का समय में अर्थात बहुत अन्न ये पाक करें बहुत अन्न पाक करेगा तो अन्न का संग्रह भी करना पड़ेगा अर्थात तन निमित्त जो कर्म आवश्यक है वो भी करें अन्न उत्पादन करें और पाक भी करें तद प्रथम पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नाद अभी पृथ्वी और आकाश ये दोनों में अन्न अनाद भाव दिखाते हैं ऊपर मंत्र में आप और ज्योति जल और तेज इसमें अन्न अनाद भाव दिखाया था उसका पूर्व मंत्र में प्राण और शरीर ये दोनों में अन्न अनाद भाव दिखाया गया था अभी पृथ्वी वे पृथ्वी व अन्नम आकाशो अन्नाद पृथ्व्याम आकाशः प्रतिष्ठित जब पृथ्वी के ऊपर खड़ा है तो देखता है कि आकाश ऊपर में है तो पृथ्वी आधार जैसा हो गया आकाश आधेय जैसा हो गया और आकाश पृथ्वी प्रतिष्ठित विचार तो करने से कहते हैं आकाश सूक्ष्म है जो स्थूल पदार्थ होता है वो सूक्ष्म पदार्थ में आश्रित होता है और अपंचीकृत दृष्टि विचार करेंगे तो आकाश सूक्ष्म है ना पृथ्वी सूक्ष्म है आकाश और आकाश कारण है पृथ्वी कार्य हो गया तो इसलिए आकाश से पृथ्वी प्रतिष्ठता जो कार्य है पृथ्वी वो आकाश कारण में प्रतिष्ठिता हो गया <laughs> सूक्ष्म में स्थूल प्रतिष्ठिता रहती है और इसी प्रकार के जो अधिकरण हो जाता है वो अन्नाद हो जाएगा जो आधेय हो जाएगा वो अन्न हो जाएगा तो पृथ्वी और आकाश ये परस्पर का अधिकरण आधे रूप होने से परस्पर में अन्न अनाद रूप हुए इसे उपासना कही जा रही है तदैतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम स एत अन्न अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठती जो इस प्रकार की उपासना करता है आकाश पृथ्वी में पृथ्वी आकाश में प्रतिष्ठित है वो अन्नवान और अन्नादो होती उसको प्रचुर अन्न प्राप्त होता है और वो अन्नाद भी होता है अर्थात दीप्ताग्नि भवती दीप्ताग्नि अर्थात अन्न भक्षण करके वो पचा लेता है <coughs> दीप्ताग्नि होना ये भी पुण्य का फल है स्वस्थ शरीर प्राप्त होना पुण्य का फल है दीर्घ जीवन प्राप्त होना ये पुण्य का फल है जो लोग दीप्ताग्नि है निश्चित निश्चित रूप से भाई आप लोग पुण्यवान है वो कहते किंतु दीप्ताग्नि है इसका तात्पर्य नहीं कि क्या का रोग कहते हैं ना खाते रहे दिन भर <laughs> दीप्ताग्नि होना अर्थात जितना खाते हैं पूरा पचन होकर के उनको पर्याप्त शक्ति प्राप्त होता है अल्प भोजन से भी उनके शरीर में शक्ति हो जाती है ये पुण्य का फल है महान भगवती प्रजया पशु भीर ब्रह्म वर्च उसको प्रजा प्राप्त होते हैं पशु प्राप्त होते हैं और ब्रह्मवर्चस ये उपासना के चलते इसका तेज आता है कीतिया महान बनती इसका शुद्ध आचरण से इसकी कीर्ति होती है आगे न कंचन वसतौ प्रत्याचित तद्व्रत तस्या कया च विधया बहुअन्न प्राप्यात अराध्यस्मा अन्नमच्यतेत मुखत् अन्न राध मुखत् स्म अन्न राध्यते एक मध्योन्न राध मध्योस्मा अन्न राध्यते अन्तिमो अतिमो अत अन्न राधस् अन्न राध्यते न वसतो वसत वसतो सप्तमी वक्ति प्रातिपदी हो जाएगा <नाँ स्मा> <चक्षिते> बसति शंत है अर्थात ये वास का विषय में किसी को प्रत्याचकित निषेध न करे वस के लिए कोई आता है कहते हैं हाँ ठीक है तद व्रतम यह व्रत होना है इस प्रकार के व्रत होना है तस्माद यया कया च विधया बहुअन्न प्राप्त क्योंकि जिसको वास देंगे वास तो अर्थात तो रहने के लिए अगर आप उसको अनुमति देते हैं उसका अन्न के लिए भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा अन्न अधिक आवश्यक है इसलिए कहते हैं यया कयाच विधया बहुअन्न हम प्राप्त यया कयाच विधया का अर्थन है कि शास्त्र निषिद्ध विधया शास्त्र सम्मत विधि से अर्थात परिश्रम करके अन्न का संग्रह करें उपार्जन करें अन्न का और कोई अगर वास निमित्त अगर रहने के लिए आया कहते हैं हाँ ठीक है उसको वास दे करके अन्न भी देना है और उसको अन्न उपलब्ध करवाने का समय में कहते हैं उसको आराधी अश्मय अन्नमिति मिति आचक्ष्यते अश्मय अर्थात आपके लिए भोजन हम बनाए हैं आप आइए तो आराधी अराधि अर्थात राद साध संसिद्ध आपके लिए अन्न सिद्ध किया गया है अर्थात अन्न पाक किया गया है आपके लिए इति आचक्षते इस प्रकार कहते हैं तो जो कोई अतिथि आया अगर उसको भोजन देते हैं कहते हैं हाँ आपके लिए भोजन है आप आइए कहते हैं एतद भी अन्नम राधम यह जो अन्न वो दान किया कहते हैं कि प्रथम अर्थात प्रथम श्रेष्ठ उपाय से अन्नदान करता है किसी को सत्कार पूर्वक अन्नदान करता है पूजा पूर्वक अन्नदान करता है इसको कहा जाए कि श्रेष्ठ उपाय है अन्नदान करने का मुख्यत् अन्नम राधम तो का अर्थ हो गया कि पूजा पूजापूर्वक सत्कार पूर्वक श्रद्धापूर्वक अन्नदान करना अथवा मुख्यतः अर्थात प्रथम वयसी अल्प वयस में भी जो अन्नदान करता है किसी का संस्कार होता है बालक अवस्था में भी कोई मांगने वाला आ जाता है वो घर से लेकर के दे देता है सामान तो इस प्रकार के होता है तो इसका संस्कार कहाँ से आया कहते हैं पूर्व जन्म में उसको इस प्रकार संस्कार है ए तद मुखत्व अन्नम राधम सत्कार पूर्वक अन्नदान करना भोजन करवाना अथवा प्रथम वयस में अर्थात कम वयस में भी अन्न देने का जिसका स्वभाव है मुख्य अस्मयी अन्नम राध्यते जिसका इस प्रकार की स्वभाव है कहते हैं उसको प्राप्त क्या होगा कहते हैं वो भी मुख्यत्व अस्मयी अन्न राध्यते राध्यते अर्थात तो उसको प्राप्त होती वह हो व्यक्ति भी पूजा पूर्वक सम्मान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अन्न प्राप्त करेगा जो श्रद्धा पूर्वक अन्न दान किया है उसको श्रद्धापूर्वक पूर्वक अन्न प्राप्त होगा और जो प्रथम वयो में अन्नदाना किया है कहते हैं उसको प्रथम वयो में भी अन्न प्राप्त हो जाएगा तो इसलिए कभी कभी दिखेगा कि बहुत कम उम्र में घर द्वार छोड़ के चल देते हैं तो उनको पकड़ करके पूछेंगे आप जो घर छोड़ के जा रहे हैं आपको भोजन कहाँ से मिलेगा कौन देगा तो कहेगा कि परमात्मा देंगे उसको इस प्रकार की चिंता नहीं होगा कि कहाँ रहेंगे क्या करेंगे कौन हमको खाना देगा उस प्रकार की चिंता नहीं होगा उसका अंदर में निश्चय कहाँ से आया कभी कभी देखें उम्र अधिक हो जाने पर भी ये साहस नहीं आएगा ये उसको कहाँ से आया ये मंत्र कहते हैं तो जो जिस प्रकार की अन्न दिया है अगर प्रथम वयस में अन्नदान किया है उसको ये निश्चय रहेगा वो परमात्मा हमारा सब व्यवस्था करेंगे और नहीं मिलेगा तो जानेंगे हमारे प्रार्भ में उस दिन नहीं है मुखत अस्मा अन्नम अस्मयी अन्नम राध्य वो प्रथम वयो में और अथवा पूजा पुरस्क पूजापूर्वक श्रद्धापूर्वक अन्न प्राप्त करेगा ए मध्यतो अन्नम राधम जो पूजा पूजापूर्वक इस प्रकार के अन्न दान नहीं किया अथवा जो प्रथम वयो में दान नहीं किया किंतु मध्यम वयो में दान किया अथवा पूजापूर्वक नहीं किया किंतु निषेध भी नहीं किया जो आया उसको कह दिया हाँ ठीक है आप ले लीजिए भोजन इस प्रकार के इसको कह दें मध्यम वृत्ति से अन्नदान करना और मध्यम व्यय में अन्नदान करना उसको प्राप्त भी ऐसे ही होगा मध्यम वृत्ति से उसको अन्न प्राप्त होगा और मध्यम व्यय में भी प्राप्त होगा ऐतद भाई अंतत्व अन्नम राधम अंतत्व अन्नम राध्य जो तिरस्कार पूर्वक अन्न दान करता है कहाँ से आगे मांगने वाले इस प्रकार की कह करके अन्न देते हैं किंतु इस प्रकार की कह करके देते हैं है। अथवा ये अंतिम वयस में जो लोग अन्न दान करते हैं उनको प्राप्त भी होगा इसी प्रकार के तिरस्कार पूर्वक अन्न प्राप्त होगा इसलिए ये सब जो दान इत्यादि करने का समय में कहते हैं श्रद्धापूर्वक करना चाहिए तो गीता का जो तामसिक दान कहते हैं अध काल काले यदान पात्रेभ्यस् दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदाहृतम असत्कृतम अवज्ञातम अवज्ञापूर्वक असत्कार करके ये जो दान होता है इसे तामसिक दान है इसको कह देता है अंत इस प्रकार के नहीं है दान जब करते ही है तब श्रद्धा के साथ देंगे कहाँ ठीक है प्राप्त इसी प्रकार की होगा तो हमको जो जैसा प्राप्त हो रहा है कहते हैं हम ऐसे ही दिए हैं तो हमको ऐसे ही प्राप्त हो रहा है इसलिए अगर सामर्थ्य है तो सर्वदा देना चाहिए और अन्यत्र भी कहा जाता है कि अगर देना है तो जो अच्छा पदार्थ है वो देना है नहीं कि जो ख़राब हो जाता है वो उसको देना है अथवा देना है कहा गया इसलिए खराब चीज़ देना है वो सब नहीं है अच्छा चीज़ देना है आगे उपासना कहते हैं क्षेम की वाची योगक्षेम प्राणपान कर्मती हस्त गति पाद विमुक्ति पाय मनुषी सामा अथ द्वी तृप्ति वृष्टो बल में विद्युति क्षेम की वाचि तब्रह्म रूपेण वाची तो वाणी में इस प्रकार की उपासना करें तो वही ब्रह्म क्षेम क्षेम शब्द का अर्थ होता है कि जो प्राप्त हुआ है प्राप्त से रक्षणम क्षेम और अप्राप्त से प्राप्ति प्राप्ति की जो इच्छा योग तभी तो कहते हैं ब्रह्म वाग में क्षेम रूपेण अर्थात तो जो प्राप्त से रक्षण जो प्राप्त हुआ उसका रक्षा करना और योग क्षेम ये प्राणापान योग वही ब्रह्म योग रूपेण और अपान में वो ब्रह्म क्षेम रूपेण योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति उसके लिए जो आशीर् इच्छा ब्रह्म प्राण और अपान में योग क्षेम रूपेण है क्षेम प्राण में योग अच्छा आगे कर्मेति हस्तयो योग वो ब्रह्म कर्मरूपेण हस्त में हस्त के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसमें ब्रह्म दृष्टि करना है यह अर्थात ये तात्पर्य है प्राण अपान में योगक्षेम रूपेण ब्रह्म है इस प्रकार की उपासना करना है गति रीति पाद हो पाद के द्वारा जो गति हो रही है वो ब्रह्म है इस प्रकार के चिंतन करना है और विमुक्ति रीति पायु पायु अर्थात गुदा मल द्वारा उसमें विमुक्ति विमुक्ति अर्थात तो विसर्जन वायु में अर्थात ये जो मलत्यागान इंद्रिय है उसमें जो मलत्याग हो रहा है कहते हैं वो ब्रह्म ही है उसी में इति मानुषी हे समाज्ञा हाँ, समाज्ञा उपासना मानुषी मनुष्य संबंधी अध्यात्म उपासना हो गई इसी इंद्रिय में ब्रह्म इस रूप में है अथ दैवी ही दैवी अर्थात देवता संबंधी उपासना ये मानुषी अध्यात्म विषय को उपासना हो गया आगे दैव संबंध उपासना तृप्ति रीति बृष्टो वृष्टि में वो परमात्मा तृप्ति रूपेण है जब वृष्टि होती है कहते हैं तृप्ति होती है बलमिति विद्युति विद्युत में वो परमात्मा बल रूपेण विद्यमान है इस प्रकार की उपासना करने के लिए अगे इति यश पशु नक्षत्रेषु प्रजातीर अमृत आनंद इति उपस्थे भवति इति उपासितः सर्वकाशे तत्ति प्रतिष्ठा तन्म्पात महांव तन्मन उपासीता मानवान्व पशु पशु मे यशेण विद्यमान है कौन परमात्मा, परमात्मा। तो पशु में परमात्मा यश रूपेण विद्यमान है तो इसलिए पशुओं को अगर दुख होगा तो यश चला जाएगा यह अर्थात गौ इत्यादि पालन करते हैं जो पशु पालन करते हैं उनको सुख से अर्थात तो आनंद में रखना है अगर उनको दुख हुआ तो फिर मालिक का सुख चला जाएगा ये कहते हैं सुखांत दुखिनो गाव गावो दुखांत पुत्र पंडित यशोन्ते कलह यसन्ते कलह भार कुलंते विप्र विग्रह कहते हैं सुखान्ते तो दुखिनो गावः गाव यदा दुखिन भवन्ति तदा सुखस्य से अंत अगर गौ गु, गौमाता अगर दुखी होने लगे तो जानेंगे कि इस गृहस्थ का सुख का अंत हो जाएगा इसलिए गो कभी दुखी नहीं होने चाहिए उनको पीड़ा कष्ट नहीं होना चाहिए पालन करते हैं तो अर्थात श्रद्धापूर्वक पालन करें और आगे कहते हैं कि दुखांत पुत्र पंडित पुत्र अगर पंडित हुआ तो पिता का दुख का अंत हुआ और पंडित शब्द का अर्थ कहते हैं धर्मम चरति पंडित पुत्र अगर धार्मिक हुआ शास्त्रीय मार्ग में चलने लगा तो पिता को आनंद होता है ये ग्रंथ पढ़ लेने से पंडित नहीं है पठने न च पठने न न च पंडित खाली ग्रंथ अध्ययन से पंडित नहीं होता है जो धर्मम चरती पंडित धर्म का आचरण करता है तो शास्त्र विहित तो कर्म करता है जीवन शास्त्रीय होता है तो ऐसा पंडित पुत्र जिसका होता है वो पिता का दुख अंत हो जाता है और यशवंत कलहा भार्य जिसका भार्य कल्हा हो गया उसका सारे यश चला जाएगा क्योंकि जिसका घर में विवाद होगा उनका पड़ोस को पता चलेगा तो, फिर सभी लोग मुंह में हाथ रख कर हँसते रहेंगे बोलते रहेंगे चुप चुप करके कहते हैं उस व्यक्ति का यश चला गया और अंतिम है कुलांते विप्र विग्रह विप्र ब्राह्मण ब्राह्मण महात्मा इनके साथ विवाद में नहीं जाना है कभी भी किसी प्रकार के आचरणगत शब्द किसी प्रकार के विवाद में नहीं जाना है तो हमको पता नहीं चलेगा ऐसे क्या हानि होगा कहते सामान्य मनुष्य कहते हैं इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखना है उसमें क्या तेज है हमको क्या पता है उनका क्या सामर्थ्य है तो कहते हैं कि विप्र विग्रह से कुल का अंत होता है ये महान हानि हो जाता है कुल नाश होता है ये आज पता नहीं चलेगा किंतु तो आगे क्षय करवाएगा इसलिए ये कहा जाता है ये महात्माओं के साथ विवाद में कभी नहीं जाना है ब्राह्मण कहा गया ब्राह्मण अर्थात वही है कि आजकल जो महात्मा बनते हैं ये सब पशु में यहाँ कहा जाता है पशु में वही परमात्मा यशो रूपेण रहते हैं ज्योति रीति नक्षत्रेश ये सब जो नक्षत्र तारामंडल ये दिखते हैं उसमें परमात्मा ज्योति रूपेण त ज्योति ज्योतिष्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम ज्योतिष्याम ज्योति कहते हैं और तमय व भान्तम अनुभाति सर्वम कहते हैं अर्थात वही परमात्मा का प्रकाश सभी नक्षत्र में आगे प्रजाति अमृतम आनंदम इति उपस्थे प्रजाति प्रजाति का अर्थ पुत्र पुत्र को अमृत शब्द से कहा गया क्योंकि पुत्र सुख का साधन है तो पुत्र सुख का साधन है कहते हैं पुत्र हुआ वो ऋण का मोचन करवाएगा ऋण मोचन करने से कहते हैं पिता को आनंद होगा और पुत्र यह लोक में रह करके पिता का जो अवशिष्ट कर्म है उसका संपादन करेगा वंश को आगे वो ले जाएगा तो इसलिए पिता का आनंद का कारण होता है ये पुत्र इसलिए पुत्र को अमृतम शब्द से कह दिया गया प्रजाति का अर्थ पुत्र और वो अमृतत्व का साधन होने से सुख का साधन होने से उसको अमृतम कह दिया गया तो वही जो पुत्र है अमृतम है वो आनंद रूपेण उपस्थे उपस्थ इंद्रिय में वही परमात्मा आनंद रूपेण विद्यमान है वो अमृत है वही पुत्र उत्पत्ति का वो माध्यम है आगे सर्वम इति आकाश आकाश में ही आकाश सभी को अवकाश देता है इसलिए सब कुछ ये आकाश में ही प्रतिष्ठित है तो आकाश में वही परमात्मा सर्व रूपेण विद्यमान है जो जो पदार्थ है सब आकाश में है वो सब परमात्मा ही है इस प्रकार की उपासना करना चाहिए सब कुछ आकाश में प्रतिष्ठित है वो परमात्मा ही है तत् प्रति प्रति तत् प्रतिष्ठा की उपासित तत्था तस्मात्लिए आकाश सभी का प्रतिष्ठा है इस प्रकार की उपासना करें यह आकाश में ब्रह्म सभी रूपेण ये विद्यमान है इस प्रकार की उपासना करें और उसको क्या प्राप्त होगा कहते हैं प्रतिष्ठावान भवति आकाश में सभी पदार्थ विद्यमान है और रूपेण विद्यमान है इस प्रकार की जो उपासना करता है वो प्रतिष्ठावान भवति उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होता है जैसे जैसे उपासना करता है ऐसे ऐसे ही फल प्राप्त होता है वही ब्रह्म का उपासना करता है कि सर्वत्र विद्यमान है उसको प्राप्त होगा प्रतिष्ठा प्राप्त होगा उसको उस प्रकार की अनुभव आएगा धीरे धीरे आगे कहते हैं तन मह इति उपासित तो मह अर्थात महत्व गुण वाला है वही ब्रह्म महान गुण वाला है इसी प्रकार की उपासना करें महान गुण वाला इसका जो चिंतन करेगा कहते हैं वो भी महान होगा अगर इसलिए कहते हैं ना भगवान का स्मरण करें भगवान का स्मरण करें अर्थात तो उनका विग्रह स्मरण करें बुद्धि अगर थोड़ा स्थूल है तो बुद्धि थोड़ा सूक्ष्म हुआ तो उनका गुण का चिंतन करे जो गुणों का चिंतन करेगा कहते हैं वो गुण अपने में आएगा हमको बार बार कहा जाता है महापुरुषों का चिंतन करिए महापुरुषों का गुणों का चिंतन करिए तो वो सब गुण हमें आएगा जो गुण चिंतन करेगा वो अपने में आएगा महत्व का चिंतन करेगा अपने में भी महत्व व्यापकत्व ये सब आएंगे महान गुण आएंगे तन मन इतिपासित वो ब्रह्म को मन रूपेण उपासना करें वो मन है उससे क्या होगा कहते मानवान भवती मानवान अर्थात मन वाला हो जाएगा प्रशंसनीय मन होगा अर्थात तो उसका मन में मनन सामर्थ्य आएगा मनन कर सकता है विचार कर सकता है वो ब्रह्मा ही मन है तब मन में विचार सामर्थ्य आएगा हम लोग कहने उपनिषद में देखे थे मन ही यह ब्रह्म के दिशा में बार बार जा रहा है अर्थात ब्रह्म का ही चिंतन कर रहा है इस प्रकार के चिंतन होने से चित्त एकाग्र होता है तो मन के लिए समर्थ होगा तम नम इतुपासित नम्य अस्मी काम तद ब्रह्मवान् ब्रह्मवान भवती तद ब्रह्मण परिमरुपासित परेण मियंते दिवस सपत्ना अिया भ्रातृव्या युषे यदि स एक तम उपासी तब्रह्म उसको उपासना करें नमः नमः अर्थात नमनम ये नमन गुण विशिष्ट है नमन अर्थात इसको नमस्कार कहते हैं नमस्कार गुण विशिष्ट वो ब्रह्म है नम्यंते अस्मयी कामा सारे जो काम्य पदार्थ वो भोग्य पदार्थ उसके लिए नम्यंत्य अर्थात तो उसको प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार की वो ब्रह्म नम है नम अर्थात नमस्कार है इस प्रकार की जो उपासना करता है ये सब स्रौ उपासना कहा जाता है इसका फल भी उतने उच्चकोटी कहें करने से उसका फल मिलेगा किंतु अगर वो फल में आशा नहीं रख करके निष्काम होकर के करेगा कहते तो हैं ये ज्ञान प्राप्ति का साधन होगा चित्त को एकाग्र कराएगा और फल में अगर रुचि नहीं है तो मन पुनः उस सब दिशा में और फल की दिशा में अधिक नहीं जाएगा स्थिर होगा धीरे धीरे कोई भी उपासना करे कोई भी कर्म करे फल की आशा छोड़ करके अगर करते रहेंगे चित्त धीरे धीरे एकाग्र होगा ब्रह्म प्राप्ति का साधन होता है तद ब्रह्मा इति उपासित ब्रह्मा अर्थात यह ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ब्रीहीं वृद्ध धातु से मनिन प्रत्यय होता है अर्थात जो सबसे व्यापक है सबसे बृहत है तो वह जो ब्रह्मा है उसको कैसे हम उपासना करेंगे चिंतन करेंगे कहते हैं सबसे बृहत है इस प्रकार के चिंतन करें व्यापक चिंतन करें उसे क्या होगा कहते हैं ब्रह्मवान भवती व्यापक होगा ये परिच्छिन्न भाव उसको अनुभव नहीं होगा तो ब्रह्म व्यापक है तो व्यापक का चिंतन करने से स्वयं भी व्यापक अपने आप को अनुभव करेगा ये भ्रमर कीट न्याय कहा जाता है दत्तात्रेय का जो गुरु हुए थे भ्रमर जिस पदार्थ का चिंतन करेगा वही पदार्थ मतलब तदगुणवान होगा ब्रह्मवान भगवती अर्थात व्यापक अपने आप को अनुभव करेगा तद ब्रह्मण परिमर उपास तद अर्थात जो ऊपर में कहा गया कि वो आकाश सर्व आकाशे प्रतिष्ठित वह जो आकाश है वो वायु रूप आकाश इसको यहाँ परिमर इस प्रकार की उपासना करें परिमर शब्द का अर्थ होता है कि परितः म्रीयते अस्मिन परिमर जिसमें सब कुछ पदार्थ मृयअते मर जाते हैं लीन हो जाते हैं उसको परिमर कहा जाते हैं ऐसे ये छांदों के उपनिषद का चतुर्थ अध्याय में तृतीय ब्राह्मण में संवर्ग विद्या का विचार होता है संवर्ग अर्थात तो समष्टि प्राण उसका विचार करते हैं और वहाँ विचार करके कहते हैं कि यह जो अग्नि यह आदित्य यह चंद्र यह आप ये सब उसी संवर्ग वायु में लीन हो जाते हैं और ये वायु कहते हैं वायु आकाश रूप है वायु आकाश में रहता है और आकाश को ऊपर मंत्र में कहा गया था कि उसको ब्रह्म जान करके उपासना करें तो इस मंत्र में कहते हैं कि यह जो वायु रूप आकाश वही परिमर है छांदोग्य में कहा गया है ये वायु को परिमर कहा गया और यहाँ कहते हैं कि वो वायु आकाश से कुछ अलग पदार्थ नहीं है भिन्न नहीं है इसलिए वायु रूप आकाश यही परिमर इसी में सब पदार्थ लीन हो जाते हैं सब मर जाते हैं परियेण म्रियंत इस प्रकार के जो उपासना करेगा अर्थात तो सब कुछ लीन हो जाने वाला वो ब्रह्म इस प्रकार के जो उपासना करेगा सब कुछ इसमें लीन हो जाते हैं तो कहते हैं कि एनम दुषंत सपत्ना परिम्रियंत इस प्रकार की उपासना करने वाले जो व्यक्ति उसको जो द्वेष करते हैं सपत्ना सपत्ना अर्थात भ्रातृव्य कहते हैं तो सौतला कहते हैं तो जो द्वेष करने वाले सौतला होते हैं वो सब परि मृंत हो पूरा पूरा नाश हो जाएंगे जो ब्रह्म को परिमर जान करके उपासना करेगा उसके सारे जो द्वेष करने वाले भाई लोग होते हैं सब मर जाएंगे कहते हैं द्वेष करने वाले भाई लोग वो सब मर जाएंगे तो कहते हैं परी ये अप्रिय भ्रातृव्या अर्थात ते अभी मरियंत द्वेष नहीं करते किंतु अप्रिय अर्थात प्रिय नहीं है वो भी मर जाएंगे द्वेष करने वाले तो शत्रु कोटि में आ गए और ये अप्रिय अर्थात प्रिय नहीं है वो भी सब नाश हो जाएंगे द्वेष नहीं करते किंतु प्रिय भी नहीं होते वो भी नाश हो जाएंगे जो इस प्रकार की उपासना करता है उसके सारे शत्रु और उसके अप्रिय सब नाश हो जाएंगे तात्पर्य यह है कि उसके लिए जगत में कोई शत्रु नहीं रहेगा उसके सारे शत्रु मर जाएंगे और उसका जो अप्रिय वो भी सब मर जाएंगे आज जगत में बच जाएगा कौन प्रिय ही बच जाएंगे तो इस प्रकार की जो उपासना करेगा तो यह स्थिति होगा अर्थात ये उपासना नहीं करना है कि हमारा शत्रु सब मर जाएंगे हमारे प्रिय सब मर जाएंगे ये नहीं उसका तात्पर्य इस प्रकार के हमको घटा लेना है कि ये जगत हमारे लिए प्रिय रूप हो जाएगा स जा। सयश्च पुरुषे यश्च स वादित्ये स एक आगे वह जो ब्रह्म है जो यह पुरुष में पुरुष अर्थात ये जो शरीर में प्रत्येगात्म रूपेण जो अनुभव होता है और यश्च वो आदित्य है जो आदित्य में समष्टि रूपेण अनुभव होता है तो कहते हैं स एक एव तो यह अर्थात व्यष्टि समष्टि ये एक ही है इसमें वास्तव कोई भेद नहीं है ये तो अविद्यावशात हमको जो प्रत्यक्ष से भेद ज्ञान हो रहा है हम उसके आधार पर समष्टि व्यष्टि में भेद मानते हैं किंतु जब विचार करते हैं श्रुति के आधार पर कहते हैं कि यह भेद नहीं है एक ही, ही है असंसारी चिद्रूप सत्य ब्रह्म वही एक ही है कोई भेद नहीं अनंत है है स यंबेत अस्मात् लोकात् प्रत्य एतम् अन्नमय आत्मा उपसक्रम्य एतम् प्राणमय आत्मा उपसंक्रम्य एतम् मनोमय आत्मा उपसक्रम्य एतं विज्ञा विज्ञानम एक विज्ञानमय आत्मा उपसंक्रम्य एतम् आनंदमय आत्मान उपसंक्रम्य इमान लोकान कामान्नी काम्य नुसंचर श्याम अस्ते आस्ते हावु हाऊ इस प्रकार की वह शाम करते हैं एवं एवंबित जो जानता है ये समष्टि व्यष्टि ये सब अविद्या कल्पित तो भेदमात्र है वस्तु तो एक ही है अस्मत्ोकात्त प्रत्यय अस्मात् अर्थात ये जो अयम लोक अर्थात स्थूल देह स्थूल देह में भ्रांति से केवल तादात्म्य स्थापन किया है मैं शरीर है मानता है जब ये समष्टि बेष्टि का ऐक्य अनुभव हुआ कहते हैं कि ये जो स्थूल शरीर में तादात्म्य क्या है वो तादात्म्य नाश होता है ज्ञान होने से तादात्म्य का परित्याग कर देता है तो कहते हैं एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामती इसका उपसंक्रमण कर जाता है उपसंक्रमण कर जाता है अर्थात इसको पार कर जाता है पार कर जाता है का अर्थ है इसे छूट गया और जिसका तादात्म्य नहीं छोड़ पाता है उसी का बंधन में रहा तो उसको पार नहीं कर पाया जो जिसका बंधन को पार कर गया तो कहते हैं उसे तादात्म्य में छुट गया तो बंधन को पार कर गया इसी प्रकार की एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रम्य ये जो प्राणमय आत्मा अर्थात अपने आप को प्राणमय मानना ये हो गया प्राणमय आत्मा अभी उसका भी उपसंक्रमण कर जाता है अतिक्रम कर जाता है अर्थात मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ ये जो क्षुधा प्यासा इत्यादि ये सब प्राणमय कोश में को और लगेगा उसको ये मेरा धर्म नहीं है इस प्रकार के ज्ञान होने से असंग रूप का अनुभव करता है ए तम मनोमय आत्मान उपसंक्रम्य यह मनोमय कोश यह मैं नहीं हूँ जो संकल्प विकल्पात्मक हो रहा है यह सब मन का हो रहा है एतम विज्ञानमय आत्मान उपसंक्रम्य जो निश्चयात्मक को है कोश विज्ञानमय यह भी मैं नहीं हूँ इस प्रकार के निश्चय करके उसे तादात्म्य रहित हो जाता है एतम तम आनंदमय आत्मानव उपसंक्रम्य ये जो सुख का अनुभव हो रहा है वो अनुभूय सुख वो भी मैं नहीं हूँ और वो सुख का जो अनुभव करता है उसके विशिष्ट होकर के वो भी मैं नहीं हूँ मैं उनका साक्षी हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि ऐसा है सुख हो रहा है सुख का साक्षी हो जाना उपसंक्रम्य ईमान लोकन, ये सब जो लोक लोक शब्द से ये सब जो कह दिया गया ये कोश कामानी, कामरूपी अनुसंचरण अच्छा ईमान लोकन, ये सब लोक कामानी, कामानी अर्थात कामम अन्न उसके लिए ये प्राप्त हो जाता है उसको कहा जाता है कामम अन्न इति कामना तद तो से अस्थि इति कामान्य उस प्रकार के हो जाता है उसको अन्न प्राप्त हो जाता है और कामरूपी कामरूपी अर्थात सभी रूप अगर इसी का है तो जो रूप वो रूप वाला है वो सभी रूप तो इसी का ही है इच्छातः तो अपने इच्छा से सब शरीरधारी हो, हो जाता है अर्थात जिस शरीर के साथ तादत्म्य करना चाहता है उस शरीर में तादत्म्य हो जाता है इस प्रकार के कहते हैं सर्वान लोकान अनुसंसरण ये सब लोक से आगे वो विचरण करता रहेगा जब यह कोष से सब तादात में छूट जाता है इसके अर्थात कोष में जब तक तादात में है कोषों का उत्कर्ष अर्थात अगर विज्ञान में तादात में करता है उसके लिए उद्यम करेगा कि मेरी बुद्धि बढ़नी चाहिए हमको ये सब और समझ में आ जाना चाहिए इसी प्रकार के मनोमय कोष में, में तादाद में करेगा उसकी और अर्थात बढ़ोतरी होनी चाहिए जब ये सब का तादाद में छूट गया कहते हैं कि और उसमें कोई अर्थात अच्छा हो खराब हो इस प्रकार की बुद्धि और नहीं रखेगा जानता है ये सब अविद्या से कल्पित तो है उसको अतिक्रमण कर जाएगा और फिर वास्तव अतिक्रमण करके क्या स्वरूप है कहते हैं जो कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम रूप आनंद स्वरूप है इस प्रकार के निश्चय होने से कहते हैं एत गायन आस्थ्य यह श्याम आगे जो कहा जा रहा है कहते हैं हाँ। हावु इस प्रकार की यह श्याम गान करता है तो शाम यह जो ये शब्द व्यवहार करते हैं हावु हावु इसका तात्पर्य है कि वो अनुभव कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ बाकी ये सब कुछ पदार्थ ये सब अविद्या से कल्पित है ये जो अपनी ब्राह्मी स्थिति है वो ब्राह्मी स्थिति को सर अर्थात तो बाकी सब पदार्थ मेरे में ही कल्पित है इस प्रकार की जान करके उसी का अभिव्यक्ति कर रहा है तो ये शब्द जो है हाँ वो इसका तात्पर्य नहीं कि ये जो शब्द दिख रहा है यही कोई मतलब उसका कोई अर्थ है इसका अर्थ है कि अपनी ब्राह्मी स्थिति को वो प्रकट कर रहा है ये सब शब्दों के द्वारा आगे सामक आयन आस्ते अनुसंरण लोक में फिर विचरण करता है लोक में विचरण क्यों करता है कहते हैं लोक का अनुग्रह इस प्रकार के जो ज्ञानी होते हैं परिव्राजक ज्ञानी होते हैं उनका दर्शन मात्र से ही ये महान पुण्य होता है ज्ञानी मात्र के दर्शन से पुण्य होता है इन गीता में जहाँ विचार किया गया है तो वहाँ ये कहा गया है भाष्य अथवा टीका में भी शायद कहे हैं तो प्रारब्ध जिनके ऊंचा होता है तो वो तो अर्थात ये लोक कल्याण में और नहीं लगते हैं तो जिनका प्रारब्ध उतना ऊंचा नहीं है वो लोक कल्याण में रहेंगे चतुर्थ भूमिका में अथवा तो पंचम भूमिका में रह करके इस प्रकार की करेंगे प्रारब्ध जिनका ऊँचा है कहते हैं कि वो और इस प्रकार के अर्थात लोक कल्याण अर्थात समाज में रहना उस प्रकार की उनको कोई बुद्धि ही नहीं होगी उनका कोई आचरण कहते हैं उनको आचरण इत्यादि में कोई और अर्थ भी नहीं रह जाएगा जगत उनके लिए इतना मिथ्या हो जाएगा तो इस मिथ्या पदार्थ का कल्याण करना है ऐसी बुद्धि ही उनको और नहीं होगी बहुत उच्च कोटि का प्रारब्ध होने से वो होता है ऐसे अभी वो जो साम गायन आस्ते अर्थात तो लोक में विचरण करता है अपना ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करते हुए कैसे उसकी बुद्धि कहते हैं अहमानम अहमानम अहमान अहमन्नाहमनादो अहमनाद अहम लोक अहं लोक अहं लोक श्लोक अहम श्लोकृद्ह्लोकृद श्लोक अहमस्मी प्रथमजार ऋत पूेभ्यो अमृत देभ्यो अमृत अभी अहे अच्छा पूर्व देवेभ्यो अमृत नाभाई यो मां ददा स ही देंव मां वाहा अहम अन्नम अहम अन् अदंत अदी अहम अन्न अन्न अदत अद्मी अदत आदमी अहम विश्वभुवनम्य भवाम सुवर्ण ज्योति येद इुपन अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम इस प्रकार की तीन बार कहा गया अर्थात अपने ब्राह्मी स्थिति को अनुभव करके वो स्वयं इतना विस्मय हो जाता है तो अच्छा अर्थात ऐसे ही स्थिति है अर्थात विस्मय का ख्यापन करना इसके द्वारा ये स्थिति अर्थात इस प्रकार की है आश्चर्य करना करने वाला अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अनाद अर्थात अन्न को ग्रहण करने वाले भक्षण करने वाले वो भी मैं ही हूँ अन्न भी मैं ही हूँ और अन्नाद भी मैं ही हूँ और हम श्लोक कृत श्लोक शब्द का अर्थ होता है कि अन्न और अन्नाद का जो संघात अन्न भी मैं ही हूँ अनाद भी मैं हूँ दोनों ही पदार्थ अगर मैं हूँ तो ये दोनों एक ही अर्थात संघात हो गए कहते हैं ये दोनों को संघात ये मैं ही कर रहा हूँ क्यों मैं ही दोनों रूपों वाला हूँ अन्न अनाद इसका संघात करने वाला अर्थात मिलाने वाला वो भी मैं ही हूँ अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत तीन बार यहाँ कहा जाता है अर्थात विस्मय अहम अस्मि प्रथमजा मैं ही प्रथम अर्थात उत्पन्न मेरी ही प्रथम उत्पत्ति हो जाती है प्रथमजा अजा प्रथम, प्रथम उत्पन्न तो जो प्रथम उत्पन्न होता है तात्पर्य है कि वो भी मैं ही हूँ ऋतअ्य ऋत्या ऋतसया ऋतस अर्थात जगत का पूर्वम देवेभ्यो जगत का भी और देवताओं का पूर्व से अर्थात देवताओं की उत्पत्ति होने से पहले अमृत से नाभाई नाभाई अर्थात तो नाभिस्थानीय में हूँ ये जगत का नाभिस्थानीय में हूँ और ये देवता ये जब अमृत रूप है उनके भी मैं नाभिस्थानीय नाभिस्थानीय अर्थात तो मैं उनका आश्रय स्थानीय हूँ अर्थात ये जगत का आश्रय भी मैं हूँ और ये जो देवता लोग से पूर्व में उत्पन्न हुए हैं ये सब का आश्रय भी मैं ही हूँ और अन्य रूप भी मैं ही हूँ कहा गया था कहते हैं यो माँ ददाती जो मेरे को देता है मेरे को देता है अर्थात तो मैं अनूप हूँ जो मैं अनूपों को देता है किसको देता है कहते हैं जो अन्न चाहते हैं अनार्थियों को जो अन्न देता है मैं ही अनूप अर्थात तो मेरा वो दान करता है स ईद एव मा माँ अवाह वो ईद ईद अर्थात तो इथम अन दान है न मैं अनूप हूँ और मेरा वो दान करता है तो मेरा दान करने के द्वारा ही वो मेरा रक्षा करता है तो मेरे को दान करता है मैं अन्न हूँ अन्न का दान करने से ही अन्न रूप ब्रह्मों का रक्षा होती है अन्न का दान करने से अन्न की रक्षा होती है पकड़ करके रखने से नहीं इसलिए कहते हैं ना तो ये साधु लोग कहेंगे कि मुट्ठी खोल दीजिए तो कहें मुठ्ठी खोल देंगे तो हम भी आपके साथ आ जाना पड़ेगा ये मुट्ठी को बंद रखें बोल करके हमारे पास है कहते हैं मुट्ठी को बंद रख दीजिए क्यों मुठ्ठी को खोल दीजिए क्यों परिश्रम करते हैं वो रख करके आपको देना पड़ता है तो आप मुठ्ठी खोल दीजिए हमारे साथ आ जाइए फिर अभाव नहीं हो जाएगा परमात्मा सभी का पालन करते हैं तो यहाँ कहते हैं जो अन्न का दान करता है वो मेरी रक्षा करता है तो और अन्न का रक्षा करता है अर्थात उसको भी अन्न प्राप्त हो जाता है जो अन्न का दान करता है वो अन्न प्राप्त कर लेता है और अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अहम अन्नम अन्नम अन्नम यहाँ कोई तर्क दिखाता है एक क्या लाभ हुआ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ आप सर्वरूप हुए अन्न रूप हुए और अन्न आप होने से आपको सभी लोग क्या करेंगे खा लेंगे तो लाभ वही हुआ कि आपको ब्रह्मज्ञान हुआ आप अन्न हुए सभी लोग भक्षण कर लिए। कहते हैं तो ये सब ये कहा जा रहा है अर्थात वास्तव वो कोई अन्न अर्थात वो जो ज्ञानी है वो ब्रह्म है यह जो कहा जाता है कि मैं अन्न हूँ सभी लोग अर्थात अन्नार्थी के पास जिनके पास अधिक है वो नारथियों को ये दान करें यह सब जो कहा जा रहा है कहते हैं ये एक प्रकार की है, ये अर्थवाद वाक्य है अन्न जिसके पास सामर्थ्य है उसका दान करें और इसलिए आगे स्वयं श्रुति कहती है अन्नम अदंतम अदमी अन्न दान कर जो नहीं करता है उसको मैं खा लेता हूँ इसलिए अगर रक्षा चाहता है तो अन्न का दान करना चाहिए अन्न दान निश्चित तो रूप से करना चाहिए है तो करना चाहिए सामर्थ्य और अहम विश्व भुवनम अभ्य भवाम अहम विश्वम्भुवनम अर्थात तो सारे ये जितने जगत मैं ही हो जाऊँ इस रूप से अर्थात मैं ईश्वर हूँ ईश्वर रूपेण मैं व्यापक हो जाऊँ अर्थात पूरा जगत रूप में ही हो जाऊँ अथवा भुवनम अर्थात इति भुवनम जो सब यह होते हैं ये सब मैं ही हूँ इस प्रकार की उसकी भावना होती है सुवर न ज्योति ही सुवर अर्थात जो स्वर्गलोक स्वर्गलोक में जो आदित्य है आदित्य जैसे अर्थात हमारी ज्योति भी आदित्य जैसा हो जाए आदित्य में अस्त उदय ये सब वास्तव नहीं है ये तो हमारे दृष्टि के अनुसार हम कहते हैं सूर्य उदय हो गए अस्त हो गए आदित्य में जैसे वास्तव अस्त उदय नहीं है इसी प्रकार की हमारी भी ज्योति अर्थात ये अस्त उदय वाला ना हो अर्थात हमको जो अनुभव हुआ वो सकृत एक बार अनुभव हुआ तो वह निश्चय ऐसा ही है यह एवं वेद जो इस प्रकार की जानता है इति उपनिषद इसके साथ यह तैतरीय तो उपनिषद यह पूरा हुआ इसके आगे ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय उपनिषद ये कौन सा वेद में आएगा ऋग्वेद में ऐतरे उपनिषद यह उपनिषद भी शाखा में जिस शाखा में है तो उसके पूर्व में भी कुछ कर्म है वो कर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद आगे यह ज्ञान कांड का विचार होता है और उपासना भी ये उपनिषद में कहे जाते हैं उपासना करने से जब चित्त एकाग्र होता है तभी ज्ञान का ग्रहण होता है तो यह है तो ब्रह्मशास्त्र यह ब्रह्मशास्त्र कहता है कि नान्य पंथा विद्यते अयनाय ब्रह्म ज्ञान के बिना यह संसार सागर से मुक्ति नहीं है तो जब ज्ञान ही चाहिए तो उपनिषद अंश केवल ज्ञान कांड अंश को ही कहना चाहिए इस उपासना को क्यों कहते हैं कहते हैं उपासना करने से चित्त अगर एकाग्र होता है तभी ब्रह्म का अनुभव हो सकता है उपासना नहीं करने से चित्त यह ब्राह्मी स्थिति को धारण नहीं कर पाता है ले उपासना तो करना चाहिए अगर जो बहुत ज़्यादा उपासना नहीं किया है किंतु वेदांत श्रवण में रुचि हो गई कहते हैं यही वेदांत श्रवण करते रहना यही उपासना है और संभव अगर है तो यह मंत्र श्लोक ये सब का थोड़ा रटन करे कंठस्थ करे यही सब उपासना हो जाते हैं ऋग्वेद यह ऐतिरिय उपनिषद है ऋग्वेद में और इसका शांति मंत्र कहते हैं वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित मविर् आविर म एधि वेदश्य म आनीस्तः श्रुत मे महासिने होरात्र्य ऋत व्या सत्यंगदिष्या तन्मावत तद्वत्वत अवतु वक्ता ओं शाति शाति शाति वा मे मनसी प्रति तो मैं वांग मनसी प्रतिष्ठिता मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए अर्थात मन जिस प्रकार की शब्दों का उच्चारण करना चाहता है हमारी वाणी वही करने चाहिए अर्थात मन में कुछ चिंतन चल रहा है और वाणी कुछ अलग कह देता है इस प्रकार की नहीं मन अगर सोचता है कि नहीं हमको तो वेद का इस अंश उपनिषद शास्त्र ये जो अंश है जो सत्शास्त्र है उसी का ही हमको उच्चारण करना चाहिए हमारा वाणी भी वही करना चाहिए वाणी मन में प्रतिष्ठित अर्थात तो वाणी बाघ इंद्रिय मन का अनुकरण करना चाहिए और मनो में वाची प्रतिष्ठितम बाग में हमारा मन प्रतिष्ठित होना चाहिए अर्थात बाग अर्थात तो जो वक्तव्य यही चीज ही हमको कहना चाहिए हमारा मन भी उसी मुताबिक निश्चय करना चाहिए जो शास्त्र में कहा गया यही चीज उच्चारणीय है वक्तव्य है हमारा मन भी उसी प्रकार निश्चय करे तो वाची, वाची अर्थात तो वक्तव्य मनो प्रतिष्ठ प्रति प्रतिष्ठित मन वक्तव्य में ही प्रतिष्ठित हो जाए अर्थात तो वक्तव्य का ही चिंतन करे हमारा मन हे आवीर मैं आविर एधि हे आविर अर्थात हे प्रकाशमान हे ब्रह्म रूप स्वयं प्रकाश ब्रह्म आप मैं एधी एधि अर्थात भव क्या भवो कहते हैं आविर्भव आविर् अर्थात प्रकाशमान हे प्रकाशमान ब्रह्म आप मेरे लिए प्रकाशमान हो जाइए आपका प्रकाश स्वरूप का मैं अनुभव करूं प्रकाश स्वरूप अर्थात जो ज्ञान स्वरूप मैं ही हूं ब्रह्म वेदस्य मैं आनीस्थ मैं अर्थात मम वेद का आप दोनों हमारे लिए आणी हो जाइए वेद अर्थात हम जो अध्ययन करते हैं अर्थ समझते हैं यह दोनों के लिए आप आप अर्थात बांग और मन आप दोनों आणी जैसा हो जाए आणी कहते हैं शकट में जो मध्य अंश होता है अक्षय अक्षय का दोनों पार्श्व में चक्र रहता है और वह चक्र का बाहर में एक कील लगाया जाता है दोनों पार्श्व में जैसे वो चक्र बाहर निकल न जाए उसको कहते हैं आणी इसी प्रकार की ये वांग और मन ये दोनों हमारे जो वेद हम उच्चारण करते हैं जो अर्थ समझते हैं उसके लिए ये दोनों आणी हो अर्थात ये वेद हमसे निकल ना जाए निकल जाए अर्थात हमारा मन से वो विस्मरण न हो जाए और हमारा वाणी उसका त्रुटिपूर्ण उच्चारण न करे वाणी और मन ये दोनों कील जैसा है अगर वो कील निकल जाएगा वाणी ठीक नहीं कर पाएगा मनो ठीक नहीं कर पाएगा तो विस्मरण हो जाएगा उच्चारण भी त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे श्रुतम में माँ प्रहासी प्रार्थना करते हैं तो जो मैंने श्रुतम श्रुतम अर्थात जो अर्थ का भी ज्ञान हुआ वो सब माँ प्रहासी मेरे को त्याग न करें जो मैंने श्रवण किया जो अर्थ ज्ञान मेरे को हुआ वो मेरे को त्याग न करे मेरे में बने रहे अनन अधित न अोरात्री अनेन अधितेन ये जो विस्मरण रहित अर्थ और अर यह शब्द ये सब विस्मरण नहीं हो करके जो मैं अध्ययन किया कहते हैं यही विस्मरण रहित अधितेन न अध्ययन न अहोरात्रा संदधा दिन रात एक कर दें अर्थात यही शास्त्र का अध्ययन में इसी का स्मरण में कहते हम दिन रात एक कर दे लगे रहे इसलिए बार बार इसका उदाहरण दिया जाता है आसुक्तरामृते कालम न येत वेदांत चिंतया दद्यावसर किचित काम आदिना मनागपी अगर हम ये वेदांत विचार में चित्त को लगा करके नहीं रखते हैं तो काम आदि ये मन में आ जाते हैं इसलिए वेदांत विचार में ही चित्त को लगा करके रखें निष्काम सेवा करके ये उपासना ये सब के द्वारा हम कामों को पार करके चित्त एकाग्र करके लगे हैं फिर भी संस्कार बस कभी उद्भूत हो जाएगा तो कहते हैं कि उसको नहीं आने दे इसलिए आज सुबह अमृत का अमृत कालम मृत्यु पर्यंत और निद्रा हो जाने पर्यंत वेदांत विचार महत्व बुद्धि रखना है आगे कहते हैं रितम बदिश्या में यहाँ देखिए संदधाम मृतम यहाँ पूर्ण विराम नहीं है तो हम लोग जो उच्चारण करते हैं किंतु अनेन अनैन रात्रांत संदधामी आगे रितम बदिश्या ये अलग कर लेते हैं यहाँ ये यह त्रुटि हो जाता है तो अगर हम इसको सुधार कर ले सकते हैं तो संदधा मृतम इस प्रकार की उच्चारण करें सुधार कर लें तो अगर हम सुधार करके चलेंगे आगे धीरे धीरे जो लोग सुनेंगे वो लोग भी सुधार हो जाएगा उनका हम उच्चारण करते हैं संदधा फिर आगे रितम बदिश्यामी कहते हैं कि हे है चलता है परंपरा संदधा रितम बदिश्यामी किंतु इसमें नहीं है संदधा अर्थात संयोजा संयोजामी अर्थात दिन रात एक कर दें यह जो मैं सुना हूँ जो मेरे को अर्थ ज्ञान हुआ है उसी का चिंतन वर्णन में हम दिन रात एक कर दें अर्थात यह उच्चारण अर्थ चिंतन में दिन रात एक कर दें सन दधा में दधा अर्थात योजया में योग कर दें ऋतम बदिश्यामी यह विराम नहीं रह करके जैसे है ऐसे उच्चारण करना ये ठीक उच्चारण है इस प्रकार के करें तो अच्छा है सन दधा इस प्रकार के हो जाए आगे फिर आगे बदिश्यामी सत्यम बदिश्यामी ऋतम में शास्त्र से जैसा अर्थ निश्चय हुआ उसी को ही कहें और सत्यम बदिश में अर्थात तो उसको अनुष्ठान में भी अर्थात तो अनुष्ठान करें उसका संपादन भी करें अथवा तो कहीं कह देंगे रितम बदिश्या में ये मानसिक सत्य और सत्यम वदिश्या में ये वाचिक सत्य अर्थात मन में भी सत्य का चिंतन करें और वाणी में भी सत्य का चिंतन करें ऐसा कहीं कोई कह देते हैं किंतु तो सामान्यतः तो हम लोग यही लेकर के चलते हैं ऋतम अर्थात शास्त्र से निश्चित जो अर्थ और सत्य का अर्थ वो अनुष्ठान में उसका रूपांतरण करना तन माम अवतु ओह ब्रह्म माम मेरे को रक्षा मेरा करे, रक्षा करे अर्थात विद्या का संयोजन करवा करके अर्थात वक्तारम अवतु विद्या का प्रतिपादन करवा करना के सामर्थ्य दे करके वक्ता का रक्षा करे अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम मेरा रक्षा करे विद्या प्रदान करके और आचार्य की भी रक्षा करे विद्या प्रतिपादन का सामर्थ्य दे करके अवतु वक्ताराम दो बार कहते हैं ओम शाति शांति त्रिविध उपद्रव की शांति हो, अभी ऐतरेय उपनिषद का यह मंत्र आगे कहते हैं ओम आत्मा वा एक इद्वाग्रह आसी नान्य किंचन मिषत स इति ओम ये परमात्मा का प्रतीक भी है और वाचक भी है वाचक अगर ये ओम शून्य से हमारा बुद्धि में अगर वाच्यर्थ आ जाता है तो वाच्यर्थ अर्थात विषय रहित वृत्ति आत्मा वा इदम एक एवं अग्र आसित अग्र अग्रे अग्र वही आत्मा ही आत्मा अर्थात अव्याकृत जगत विशिष्ट जो चैतन्य आत्मा उसको इस प्रकार अर्थात इस आत्मा में यह जगत तब अव्याकृत अवस्था में था इदम् एक एव अग्र आशित इदम् जगत जो अभी नाम रूपात्मक व्याकृत होकर कर के दिख रहा है कहते हैं कि इदम् अग्र अग्र अर्थात सृष्टि होने से पहले एक ही था अभी जब नाम रूपात्मक दिख रहा है अभी एक नहीं नाना रूप है ये जो नाना रूप दिखता है सृष्टि होने से पहले एक ही था तो कहते हैं एक आसत और न अन्यत किंचन मिशत मिश मिष धातु का अर्थ है मिशस्पर्धाया अर्थात नाना रूप स्पर्धा अर्थात विरोधी तो अन्य कोई भी विरोधी पदार्थ नहीं था एक ही था एक कहने का अर्थ कहते हैं कोई स्वगतभेद भी नहीं था और अग्र कह एव कहने का अर्थ कोई सजातीय भेद नहीं था और अन्य किंचन न मिषत अन्यत किंचन कहने से कोई विजातीय पदार्थ भी नहीं था जो उस समय में आत्मा था सृष्टि होने से पहले कहते हैं कि सजातीय विजातीय स्वगत तीन प्रकार की भेद नहीं था ये शास्त्र में तीन प्रकार की भेद बताया जाता है पंचदेशी कार्य के श्लोक को कहते हैं वृक्षश्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादित फला वृक्षांतरात सजातीयो विजातीय शिलादित वृक्ष स्वगत भेद भी आत्मा में नहीं था सजातीय भेद भी नहीं था विजातीय भेद भी नहीं था तो शब्द है इसका अर्थ समझाते हैं वृक्ष से स्वगतः भेद वृक्ष में होने वाला भेद स्वगत आपने में ही है वृक्ष तो एक है किंतु वह में पत्र है पुष्प है फल है वह सब वृक्ष का है नहीं है वृक्ष का है किंतु वह सब परस्पर से भिन्न है इसको कहते हैं स्वगत स्वस्मिन गत अपने अंदर में ही ये सब भेद है स्वगत भेद और पत्र पुष्प फलादि भी पत्र पुष्प फल ये सब के द्वारा वृक्ष का अपने में ही अंदर में ही भेद है और वृक्षांतरात स्वजातीय एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से भिन्न है किंतु दोनों में वृक्षत्व तो जाति रहेगा रहने से कहते हैं दोनों सजातीय भिन्न है किंतु सजातीय है वृक्षांतरात भिन्न है किंतु ये सजातीय भेद कहते हैं समान जाति वाले और आदि शिला, शिला पाषण पत्थर पत्थर में भी वृक्षत्व नहीं रहेगा पत्थर वृक्ष से भिन्न है और पत्थर में वृक्षत्व जाति नहीं है इसलिए विजातीय भेद उसको कहते हैं अपने जैसे धर्म है उसे भिन्न धर्म वाला हो विजातीय भेद अपने जैसे धर्म है ऐसे धर्म वाला दूसरा है तो सजातीय और अपने अंदर में ही अगर नाना अवयव है उसको कहा जाता है स्वगतः यह जो नाम रूप वाला नाना रूप में जगत दिख रहा है उत्पत्ति से पहले इस प्रकार की नहीं था स्वगतः सजातीय विजातीय इस प्रकार की भेद वाला नहीं था सईक्षत लोका नु सृजा सृजा सृजई उस जो आत्मा वह ईक्षण किया ईक्षण अर्थात इसको अन्यत्र तपह कहा जाता है सृष्टि होने से पहले सृष्टव्य पदार्थ और सृष्टि का क्रम ये दोनों विषय का चिंतन किया जो जो पदार्थ सृष्टि होंगे और ये सृष्टि का क्रम कैसे रहेगा ये दोनों प्रकार की वो चिंतन किया अभी क्या चिंतन करते हैं कहते हैं लोकानु नु सृजयी लोकों को अभी मैं सृष्टि करूं इस प्रकार की चिंतन किया लोक अर्थात जहां कर्म फल का सब भोग होंगे तो कर्म फल भोग करने के लिए ये सब प्राणी कहते हैं ये सब की मैं सृष्टि करूं इस प्रकार के उन्होंने चिंतन किया तो चिंतन किया अर्थात केवल विचार मात्र है ई क्षण बोल करके कहा जाता है सृष्टि होने से पहले केवल अकेला ही था कुछ और भिन्न पदार्थ नहीं था कहा गया नान्यत किंचन मिषत तो जैसे ये सांख्य लोग कहते हैं नहीं नहीं एक पुरुष से भिन्न है एक प्रकृति तो इस प्रकार के वेदांति कहते हैं कि भिन्न कुछ पदार्थ नहीं था और नयाय को कहेंगे ये जगत कहाँ से उत्पन्न हो जाता है कहते हैं अणु से ये अणु है अणु मिल करके दी को हो गया दियोणु का से त्रियाणु को चतुर्णु को होकर के जगत बन गया और इस नयायिक मत में ईश्वर जगत का कारण होता है निमित्त कारण <coughs> ये परमाणु दो परमाणु को मिलाकर के त्रि को बनाना तीन दियोणुकों को को मिलाकर के त्रिवणु को बनाना वो सब कौन करेंगे कहते हैं ईश्वर करेंगे तो इस प्रकार की परमाणु से जगत बन जाता है तो नयायिकों का जो प्रलय काल में ये परमाणु नित्य ना ये सब भी लय हो जाएंगे ये नित्य रहेंगे यह परमाणु से उत्पन्न हो जाएगा तब वेदांति कहते इस प्रकार की आत्मा को छोड़कर के कोई दूसरा कोई भी एक पदार्थ उस समय में नहीं रहेगा सब लीन हो जाएंगे इसी में अभी उसने चिंतन किया वो परमात्मा की लोकों की सृष्टि करूं चिंतन करके आगे लोग सृष्टि करते हैं स ईमान लोकान असरी जत अम्भो मरम मरम आपोभ परेण दिव द्यौ प्रतिष्ठा अंतरिक्ष मरीचय पृथ्वी मरो या अधस्ता आप अभी लोगों की सृष्टि दिखा रहे हैं तो आगे फिर इसका सब अपवाद करेंगे तो अध्यारोपा अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते जो पदार्थ नहीं है उसको अध्यारोपो करवाएंगे तो क्यों अगर रज्जु का ही ज्ञान करवाना है तो कहें रज्जु का तो ज्ञान करवाना है आप क्यों सर्प को दिखाते हैं तो कहते हैं तो रज्जु को कहाँ दिखाएंगे आपको जो दिख रहा है आप सर्प देखकर के आ गए हैं अभी कहते हैं कि मेरे को रज्जु दिखा दीजिए ये कहाँ दिखाएंगे आपको आप जो देखे हैं जो देखते हैं उसी को दिखा करके ही कहा जाएगा तो हम देख रहे हैं ये श्रेष्ठ जगत नाम रूप वाला जगत देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो हमको वो दिखाएंगे कहेंगे ये जो जगत आपको दिख रहा है हमको मन है हाँ हमको दिख रहा है जगत तो जो दिख रहा है उसी को ही माध्यम बना कर के वो मनोअग्राह्य वहाँ ब्रह्म तक ले जाएंगे अध्यारोप अपवाद ये प्रक्रिया कहते हैं निष्प्रपंच जो ब्रह्म है उसका प्रपंचते अर्थात तो उसको नाम रूपात्मक दिखाया जा रहा है क्यों शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम कल्पित क्रम शिष्यों का बोध हो इसलिए ज्ञानियों के द्वारा ये क्रम कल्पना किया गया है और ये जो सृष्टि को लेकर के आजकल के जो लोग होते हैं बहुत प्रश्न करते हैं सब तो थोड़ा अगर उनको वेदांत का अनुभव वे है तो अंतिम में कहेंगे दें ये सब मिथ्या है उसको छोड़िए क्या बुद्धि लगाते हैं अगर नहीं है तो उसको कहेंगे भाई आप पढ़ते रहो ये पाँच साल पढ़िए फिर आइए ये प्रश्न करिए फिर विवाद करिए फिर होगा तो कुछ भी पता नहीं ये सब क्यों कहा गया तो आप इसको सत्य मान करके विवाद करने के लिए आ गए हैं इसमें जो रज्जु में दिख रहा है ये सर्प है जल है माला है दंड है ये सब लेकर के विवाद करते हैं तो ठीक से पहले देख लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए स ईमान लोकान असरी उस परमात्मा ने इस सब ईमान लोकान ये सारे लोगों को सृष्टि किया असरीजतः सृष्टि किया क्या क्या लोक उसको बताते हैं अम्भो मरिचि मरम आपह चार लोक की सृष्टि ये कही जाती है यहाँ ये चार लोक ये सब शब्द कह दिया अम्भो मरिचि मर आप ये सब का तात्पर्य कहते हैं स्वयं श्रुति ही कहती है प्रथम हो गया अम्भ ये अम्भ क्या है कहते हैं परेण दिबह दिवम दिवम ये द्वितीया दिया है ष्ठी अर्थ में अर्थात दिवलोक का ऊपर में स्वर्गलोक का ऊपर में स्वर्गलोक का ऊपर में और कितने लोक हैं चार लोक है मह जन तपह सत्य ये चार लोग अंभ शब्द से ग्रहण हो जाएंगे और ये चार लोगों का कहते हैं दिवहु प्रतिष्ठा ये चार लोगों के नीचे है दिव लोक। ये उनका प्रतिष्ठा हो गया आश्रय हो गया यह सब पाँचों को मिला करके अम्भ शब्द से कह दिया गया आगे अम्भों के आगे क्या है मरिची तो कहते हैं अंतरिक्षम मरीचय अंतरिक्ष लोग ये मरिची हो गया आगे है मर कहते हैं पृथ्वी मर ये जो पृथ्वी लोग हो गया केवल भूलोकों का लेना है ये हो गया मर आगे हो गया आपह ये कौन है कहते हैं या अधस्ता तता आपह पृथ्वी लोगों का नीचे अतल बीतल सुतल तला तल रसातल महातल पाताल ये सात लोक कहा जाता है ये सब सात लोकों का आपह शब्द से कहा गया तभी तो चौदह भुवनों को चार लोक में विभाग कर दिया गया स्वर्गलोक से ऊपर चार पांच को मिला करके एक हो गया अंतरिक्ष लोग एक हो गया भूलोक एक हो गया और नीचे का सात लोग यह एक हो गया इस चार लोक इस प्रकार की यह हो गए तो यह जो परमात्मा इस प्रकार की ये सब बना दिया स ईमान लोकान असरी जाता ये परमात्मा के पास क्या साधन था हम लोग प्रतिदिन महिमा करते हैं किमि ह कि, कि का य ये यह प्रतिदिन कहते हैं तो लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो तब पुष्पदंताचार्य कहते हैं इनकी बुद्धि तो इतने ही इसी प्रकार के ग्रहण करता है अतर्क अतर्क वेयी ऐश्वर्य आपका जो ऐश्वर्य है तो इसमें ये लोग सब इस प्रकार के सब संशय करते हैं तो यहाँ भी कोई लोग कहेंगे और कुछ उसका साधन नहीं था ये कैसे सब बन गया तो कहते साधन नहीं था उसको साधन का आवश्यकता नहीं है कहा गया कि सब पहले नाम रूप अव्याकृत अवस्था में था तो समुद्र है अभी समुद्र में ये सब फैन बुध बुद्ध ये सब उत्पन्न हो गए तो कहेंगे बुध बुद्ध बुद सब कहाँ से आ गए कहते समुद्र है अभी रूप है कोई नूतन पदार्थ नहीं है पहले अव्याकृत अवस्था में था अभी से अव्याकृत अवस्था में हो गए वही परमात्मा उपादान भी है और वही निमित्त कारण भी माना कोई अन्य पदार्थ का आवश्यकता नहीं है स ईक्षत इमें नु लोका लोकपाल नु सृजा स्व एव पुरुषं समुद्रित्या मूर्छयत स इक्षत उन्होंने चिंतन किया आगे तो लोक की तो सृष्टि हो गई अगर ये लोक सृष्टि सब हो गए तो अगर ये लोकों को पालन करने वाले नहीं होंगे तो ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे तो लोक अगर सृष्टि किया गया तो फिर लोकपालों का भी सृष्टि करना होगा कोई स्थान कहते हैं कोई स्थान का अधिपति बना फिर वो स्थान को पालन करने वाले वह सब अधिकारी का नियुक्त तो करता है इसी प्रकार की परमात्मा पहले लोकों की सृष्टि किए आगे लोकपालों को सृष्टि करते हैं लोकपालन नु सृजय नु बितर के आगे उनका इसी प्रकार के विचार हुआ अभी लोकपालत तो सृष्टि करूँ इस प्रकार के विचार करके सह अदभ्य एव पुरुष समुदृत्य अमूर्यत अदभ्य अभ्य कहने से जल से जल अर्था तो पांच। से अर्थात केवल जल से नहीं पंचीकृत पंचमहाभूत पांच वो पांचों से पुरुषम समृद्धित पुरुष अर्थात है कि पिंडाकार ये जो शरीर बनता है पिंड होता है ये केवल जल से बनता है ना पांचों भूत से पांचों भूत से इसलिए अद्भुत शब्द दिया गया इसका तात्पर्य हो गया कि पंचमहाभूत पंचीकृत पंचमहाभूत तो उस पंचीकृत पंचमहाभूत अर्थात इसकी सब सृष्टि हो गई क्योंकि लोक सृष्टि हुआ तो उससे पहले पंचीकृत पंचमहाभूत बन गया जिस पंचीकृत पंचमहाभूत से ये लोकों की सृष्टि हुई उसी से एक वो पिंड बनाया शरीर बनाया और वो शरीर बना करके कहते हैं समुद्रित्य एक पिंड बनाया पिंड बना करके अमूर्छय उसमें सब अवयव उसमें लगा दिया सटा दिया सब अर्थात तो अवैव भी बना दिया पिंड को लाया और वो पिंडों को अभी अवयवी बना दिया ये जो मूर्ति बनाते हैं जो लोग देखे होंगे कैसा करते हैं तो प्रथम है तो बड़ा बड़ा मूर्ति है तो अंदर में पुआल रखते हैं जो लोग देखे होंगे छोटा छोटा मूर्ति है तो केवल मिट्टी में मिट्टी का इतना बड़ा पिंडल लेगा उसका सब धीरे धीरे करके उसका सर अलग कर लेगा हाथ अलग कर लेगा पाँव अलग कर लेगा अर्थात दिखेगा ये अलग अलग हो गए परमात्मा इसी प्रकार के एक पंचकृत क्रि, पंचकृत पंच महाभूत का एक पिंड लाए और वो सब अवयव रूपेण बना दिए चल <kleshing> अभी ये जो पिंड बना कहते हैं कि अवयव संयोग करते हैं आगे कहते हैं वो कैसे होता है ये सब अवय अवय कैसे बनते हैं उसको बताते हैं आगे तम अभ्यतपत तपत तस्या, तस्या मुखंग निरभिद्यतः यथाणम मुखाद वागवाचो अग्नेरताभ्याणु वायुरक्षिणीर अक, अक्षिभ्या चक्षुषुष आदित्यः कर्ण आदित्यः कर्ण निरभता कर्ण्याँ श्रोत्र श्रोत्रा दिश तंग निरभिदत तवचो लोमान लोमभ्य नाभ्या अपानो पानान मृत्युः मनसचंद्रमारि नाभ्याना मृत्यु रेतो रेतसह आपह तम अभ्यतपत् अभी पूर्व मंत्र में कहा गया कि परमात्मा ने पंचीकृत पांच महाभूत से एक पिंड बना दिया अभी वो पिंड को क्या करते हैं कहते हैं तद अभ्य तपत वो पिंड को तपाए पिंड को तपाए अर्थात परमात्मा पिंड विषय का संकल्प करने लगे ये पिंड ऐसे बन जाए परमात्मा जैसे संकल्प करेंगे ऐसे हो जाएगा जैसे कहते हैं मायावी मायावी जैसे संकल्प करेगा ऐसे ऐसे सब पदार्थ दिखने लगेंगे तो परमात्मा केवल संकल्प मात्र किए वही हो गया परमात्मा का तपस्या क्योंकि तो यश्य ज्ञानमयम तप इस प्रकार के कहा गया परमात्मा संकल्प किए तो संकल्प ही तप हो गया अभि तप्त्य वो पिंड विषय का संकल्प किया अभी पिंड तप्त हो गया होकर के मुखम निरभिद्यत निरभिद्यतः अर्थात वो पिंड का अभिमुख प्रकट हो गया कैसे दृष्टान्त देते हैं यथाण्डम जैसे वो अंडा फूट करके उसके अंदर से जैसा वो निकलता है वो पक्षी इत्यादि अंडा के अंदर में जो रहते हैं तो वो जो मां पक्षी होती है वो उसको गर्म करता है तपाता है तो तपाने के बाद वो अंडा फूट जाता है तो उससे वो सावक उसके अंदर में जो उसका बच्चा वो निकलता है तो प्रथम कहते हैं बच्चा का वो मुखो निकलता है उसका जो चोच होता है वो निकलेगा यथा अंडम आगे प्रथमे मुख निरभिद्य तो अर्थात मुख का प्रकट हो गया आगे कहते हैं मुखाद बाघ ये जो मुखाद बाघ आगे है वाचो अग्नि तो मुखाद क्या विभक्ति है पंचमी आगे बाचो अग्नि ये बाचो में भी पंचमी है आगे नासिका अभ्याम प्राण प्राणाद वायु ये सब पंचमी है ये पंचमी किन्तु अपादान्थक पंचमी नहीं इससे ये उत्पन्न हुआ इस प्रकार की नहीं यह उत्पत्ति होने के बाद उत्प, इसकी यह इसकी उत्पत्ति हुई यह अनंतर वाचक यहाँ पंचमी है मुखाद वाग प्रथमे मुख उत्पन्न हुआ कहते हैं मुख उत्पन्न होने के बाद वाग बाघ अर्थात इंद्रिय इंद्रिय की उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं कि मुख से इंद्रिय की उत्पत्ति होगी तो मुख हो गया स्थान और आगे इंद्रिय उसके अनंतर इंद्रिय की उत्पत्ति किए यह सब अभी किसका हो रहा है कहते हैं वो पिंड का वो पिंड समष्टि है एक ही पिंड परमात्मा बनाए थे अभी उस पिंड की इस प्रकार की सब उत्पत्ति हो रही है आगे बाघ बाघ बाघ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई कहते हैं बाघ इंद्रिय उत्पत्ति होने के बाद अग्नि ये बाघ इंद्रिय का, का देवता कौन है अग्नि तो प्रथम मुख की उत्पत्ति हुई आगे बाघ इंद्रिय की उत्पत्ति आगे अभिमान्य देवता उसका अनुग्रह करने के लिए अग्नि की उत्पत्ति हुई आगे कहते नासिके निरभित निरभिद्यतम वो पिंड का दो नासिका वो प्रकट हो गए और नासिकाभ्याम नासिका प्रकट होने के बाद नासिका में चलने वाले प्राण अभी प्राण की सृष्टि किए और प्राणाद वायु कहते हैं प्राण उत्पत्ति के बाद आगे वायु वायु की उत्पत्ति हुई तो वायु जो बाह्य वायु यही अंदर में रहने वाला प्राणवायु का संचरण करवाता है अनुग्रह करता है आगे अक्षिणी निरभिद्यताम अक्षिणी वचन क्या है द्विवचन दो चक्षु आगे उसका निरभिद्यताम प्रकट हो गए अक्षिभ्याम चक्षुश यह अक्ष से गोलक पिंड में गोलक की प्रकट होता है आगे अक्षिभ्याम चक्षु तो ये चक्षु कहने से इंद्रिय प्रथम गोलकों की प्रकट होता है गोलक में आगे रहने के लिए इंद्रिय क्योंकि स्थान बने तो आगे इंद्रिय आएंगे और चक्षु की उत्पत्ति के बाद इंद्रिय के उत्पत्ति के बाद आदित्य आदित्य चक्षु का अनुग्राहवता तो प्रथम स्थान स्थान के आगे इंद्रिय इंद्रिय के आगे देवता इस प्रकार की सब उत्पत्ति होते हैं आगे कर्ण निरविद्यतम दोनों कर्ण उसका प्रकट हो गया वो पिंड का कर्णाभ्याम श्रोत्र ये स्रोत्र क्या चीज है इन्द्रिय तो कर्ण ज था कर्णों गोलक आगे स्रोत्रात दिश अर्थात अनुग्रह का देवता दिग्देवता स्त्रोत्र इंद्रिय को अनुग्रह करने वाले हैं आगे त्वंग निरविद्यत उसका प्रकट हो गया तत्वचो तो लोमानी लोम भषध ओषधि वनस्पत यह सब जो समष्टि है उसी का जो लोम ओषधि वनस्पति यही सब उसका लोम हो गया हृदय निरभिद्यतः अभी उसका हृदय अर्थात कार्यक्षम हुआ कहते हैं हृदयान्मन मनस चंद्रमा यहाँ तवग इंद्रिय अर्थात मैं लोमा ने दे दिया यहाँ क्योंकि जो विराट पुरुष है उसका लोम ही ये आगे औषध वनस्पति अर्थात ये जो दिख रहे हैं ये सब गोलोक स्थानीय हुए ये जो पृथ्वी में ये जो इन्द्र वनस्पति और वनस्पति अर्थात बड़ा वृक्ष औषधि अर्थात जो छोटा छोटा वृह होते हैं यह सब समि का लोम स्थानीय है यहाँ इंद्रिय तुग इंद्रिय को साक्षात्ने तो ही कहा गया तो तुंग निरभिद्यतः यह तो गोलक कहा गया आगे लोमानी अर्थात तुंग इंद्रिय को साक्षात नहीं कह करके विराट पुरुष का जो लोम है उसको कह दिया गया क्रम में इस प्रकार कहा गया यहाँ इंद्रिय को साक्षात नहीं दिखाए और आगे हृदय में निरभिद्यत हृदय उसका प्रकट हुआ तो हृदयात् मन उसके आगे हृदय अर्थात ये गोलक उसमें मन और मन का अधिपति हो गया चंद्रमा इसलिए चंद्र के अनुसार मन की भी तो ये बढ़ना घटना होता है पूर्णिम अमावस्या होने से मन थोड़ा अधिक चंचल होता है आगे नाभिर निरभिद्यतः नाभ्या अपानो अपानात तो मृत्यु उसका नाभि प्रकट हो गया उसके बाद अपान अपान अर्थात यहाँ पायुर इंद्रिय लेना है और इंद्रिय सृष्टि होने के बाद उसका अनुग्रह कहता मृत्यु यहाँ अपान शब्द से पायु इंद्रिय लेना है आगे शीश्न निरभिद्यतः उसका जनन इंद्रिय प्रकट हुआ तो आगे जननेन्द्रिय प्रकट होने के बाद रेत रेत अर्थात वीर्य रेत सह आप ये जो वीर्य इसके ऊपर अनुग्रह तद आप आपेणा यहाँ अनुग्रह का देवता नहीं लिया गया आप अर्थात जल इस प्रकार के कहा गया आज यहाँ तक ्ररुण संगो भगवान संग इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्षं ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादिशं सत्यमवादीशम रमादि